राधेश हरिबो बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीद बिहारी देव जो की जय श्री श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री बड़े बाबाजी जी महाराज की जय उनके तिथि महोत्सव की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्री निताय गौर श्री जै, जै, जै, जै, जै, हरी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय रा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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो राम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय jay jay raman hari gobind jay बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर पराशरसूनु सीती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगल्तम वाग्म मम तम जगत्वती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाख्यम परम जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणाया प्रवर्ति तो हम बराको तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्य वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवांश्रीरूप श्री साग्र जात सह गण रघुनाथानीतम तम सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगणललताश्री शाखाबीता आजान लंबितुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ द्वजरौ युगधर्मौ बंदे जगत्व जयता मत्सर्वस्वपदा भुजौ श्रीराधाम मदन मोहनौ दिव्यारण्यकद्रुमा श्रीमद्रत् रत्न सिंहासनस्थ श्रीमद् राधा श्रीनुगोविंदौ प्रेषाली सव्य मनौस्मरा श्रीमसारंभी वंशीवत्कटस्थित कर्शन वेणुस्वैगोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नारायण नमस्पति नरम चरोतम देवीं सरस्वती व्या तथो जैमदीरि वाझाकुभ्य कृपाभ्य पत्ता पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणां करुणाबराशे हे रूप दुर्गति ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे सुमते रघुनाथ दासो श्री में मते दासजीवे कुरमते हृदयांद्रा यत्र कामनम पद्मना च पुराण पठनम तत्रिहि तो हरि बोलो शुभृंदावन बिहारी लाल की परम श्री चैतन्य तदनुगत श्री तद अनुगत श्री महाप्रभु मध्य लीला में सन्यास ग्रहण करने के बाद में तीर्थ यात्रा करने के लिए आप निकले पूर्व प्रसंग में जिस प्रकार श्री साधु भट्टाचार्य उनके ऊपर आपने अनुग्रह किया उस चरित्र का श्री कविराज गोस्वामी जी कराई निरूपण कराए थे हरि जय महा महाप्रभु आप सब भक्तों से उस समय कह रहे हैं कि मैं अब दक्षिण यात्रा जाऊंगा किसी को भी साथ मिल लिया नहीं महाप्रभु ने एक काला कृष्णदास हैं, उनको साथ में लिया है और उनके साथ में श्री महाप्रभु आप दक्षिण यात्रा के लिए पधारे वहां नामक ग्राम में पहुंचे जहा एक ब्राह्मण निवास करते थे कूर्म ही उनका नाम है उनको आपने पद प्रदान किया और कहा तुम पूरे ग्राम को कृष्ण नाम की दीक्षा देकर के और भक्ति का प्रचार को उनको अधिकृत किया श्री बासुदेव कोट कोढ़ ही इनके कोढ़ को श्रीमन महाप्रभु ने दूर किया उस लीला का निरूपण कराए अब आगे आठवें परिच्छेद में आठवां परिचय उसमें श्री राय उनका निरूपण कर रहे हैं के स्वभक्त सिद्धांत चयामृता गौराबेत अमुना वितीर्ण तज्ञत्व रत्ना लयता प्रयाति जैसे समुद्र से ही पानी बादल में पहुंचता है और बादल के माध्यम से जब बरसता है तो उस जल का अपने ही जल का मेघ ही संचय करता है और समुद्र में जो सीपी आदि है उनमें यदि स्वाति नक्षत्र की वो बूथ पड़ती है तो वो ही रत्न बन करके मोती बन करके विराजमान हो जाती है ऐसे ही रामाभिद भक्त मेघ है श्री रायराम ये है एक मेघ जिन मेघ के पास में स्वभक्त चय सिद्धांत चय श्रीमंद महाप्रभु ने अपनी ही भक्ति के सिद्धांत समूह उनके जल को उसके अमृत को मेघ को प्रदान किया समुद्र से ही जल उठा मेघ में पहुंचा भाप के रूप में ऐसे ही महाप्रभु ने अपने सिद्धांत चय रूपी अमृत को श्री राय रामानंद रूपी मेघ को प्रदान किया मेघ से जो वर्षा हुई माने राय रामानंद ने महाप्रभु को ही जब उपदेश प्रदान किए महाप्रभु प्रश्न करेंगे राय रामानंद उसका उत्तर देंगे तो श्री राय रामानंद जब उत्तर देंगे तो गौराबे अमना अमुना नहीं श्री गौर वे हैं एक समुद्र वे ही अमना अमुना नहीं श्री राय रामन रूपी मेघ के द्वारा जो वचनावली विर्ण की गई है फैलाई गई है उस वचनावली को प्राप्त करके आप तत्व आप मानव अमृत के समुद्र होकर के रत्नों के समुद्र हो करके विराजमान होंगे माने भक्ति रत्न उनको जानने वाले हो करके श्रीमद महाप्रभु विराजमान होंगे और महाप्रभु रत्नल प्रयाति स्वयं रत्नालय बनेंगे तो जैसे भी रत्नालय बनता है इसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु आप ही पहले अमृत को प्रदान करेंगे श्री राय रामानंद को और राय रामानंद ने जो अमृत दिया उस अमृत को ही सीपी के माध्यम से संकलन करके माने अपने कानों के माध्यम से संकलन करके अपने हृदय के भीतर उनको ही रत्न के रूप में धारण करें जो सर्वोत्तम रत्न है वो क्या है साधन साध्य श्रोमणी वस्तु तो उनको ग्रहण करेंगे साध्य शिरोमणी क्या है बोल श्री राधिका प्रेम इस पूरे प्रसंग में ये दिखाएंगे कि श्री राधिका प्रेम वही इसको चालू करवा दो है चल श्री राधिका प्रेम नहीं यस इट इट इज़ इज़ वर्किंग वर्किंग और नॉट नॉट नॉट गेटिंग हवा नहीं आ रही बिल्कुल नहीं आ रही तो श्रीमद महाप्रभु साध्य श्रोमणी के रूप में श्री राधिका प्रेम उस राधिका प्रेम को ही स्वीकार करेंगे और राधिका प्रेम रूपी साध्य श्रोमणी को स्वीकार करके फिर श्री महाप्रभु उसको ही जगत को रत्न के रूप में प्रदान करेंगे राधिका प्रेम ही सर्वोत्तम वस्तु है इस बात को श्री राय रमन के माध्यम से श्री महाप्रभु स्वीकार करेंगे तो महाप्रभु त सिद्धांत रत्न को जानने वाले होकर के विराजमान होंगे और रत्नालय तम प्रयाति जैसे समुद्र जलनिधि तो था परंतु तो रत्नालय होगा वो तब जबकि स्वाति नक्षत्र की बूद सीप में पड़ेगी तब वह रत्नालय होगा बादल की वर्षा होगी तब जाकर के समुद्र वह रत्नालय बनता है ऐसे ही श्री राय रामानंद के मुख से उन सिद्धांतों को श्रवण करके श्रीमंद महाप्रभु रत्नालय होकर के विराज तो रत्न हो गया श्री राधे का प्रेम राधे का प्रेम साध्य श्रोमणी निर्धारित किया जाएगा रत्न हो गया श्री राधे का प्रेम रूपी हीरा पन्ना मोती महाप्रभु के कान हो गए सीपी जैसे सीपी में जब समुद्र की आकाश से मेघ की भूत पड़ती है तो वो रत्न बनता है ऐसे ही श्री राधिका प्रेम रूपी महारत्न को श्रीमंद महाप्रभु आप स्वीकार करेंगे और महाप्रभु स्वीकार करके जो जलनिधि थे कृपानिधि थे वह अब रत्न निधि बनकर के विराजमान होंगे रत्न है राधिका प्रेम महाप्रभु है कृपानिधि श्री राय रामानंद है मेघ और उस मेघ के द्वारा होने वाली जो वर्षा है उससे वे रत्नालय बनकर के और श्री राधे का प्रेम उनका उन्मुक्त रूप से राधे का दास रूपी जो प्रेम है उसका उन्मुक्त रूप से दान करने के लिए विराजमान होंगे जो कि महाप्रभु के अवतार का मुख्य प्रयोजन होकर के विराजमान है अंतर्म प्रयोजन तो अलग है परंतु तो मुख्य प्रयोजन अनर्पित चली भक्ति उसके प्रदाता होकर के वे विराजमान हैं। श्री राय रामानीना में श्री नुकुंज में विशाखा होकर के विराजमान है महाप्रभु जैसे श्री राधे का है और आज श्री विशाखा के द्वारा श्रीमंद महाप्रभु जैसे राय रामानंद जो अपूर्व रस्वरूप है उसको श्रवण कर रहे हैं जैसे श्री राधा रानी विशाखा जी के साथ में बैठकर के प्रेम तत्व का विवेचन सुनती हैं इसी प्रकार आज श्री रायरामन राम वे श्री महाप्रभु के सामने रस तत्व का विवेचन करेंगे सिद्धांत तत्व का विवेचन करेंगे स्वरूप दामोदर वे हैं श्री ललता सखी श्री राय वे हैं श्री रूप वे हैं रूप रूप गोस्वामी रूप मंजरी होकर के विराजमान इनके सामने श्री अपूर्व रस पद्धति उसको श्रवण कर जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय आद्वैत चंद्र जय जय गौर भक्त वृद्ध पूर्व रीते प्रभु आगे कौरे गमन महाप्रभु संकीर्तन करते हुए उस समय कूर्म क्षेत्र से आगे बढ़े कु क्षेत्र से आगे बढ़कर के श्रीमद महाप्रभु जीण निसिंग क्षेत्र जो है वहां पहुंचे वहां पर श्री निसिंग का दर्शन किया प्रेमावेश में नृत्य कर रहे हैं और श्री महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं उग्रोप उग्रोप्य नुग्रह एवायम स्वभक्ता नाम नृकेशरी केशरी व स्वपोता अन्य उग्र विक्रमा बोले सिंह सबके ऊपर क्रोध करता है परंतु तो अपने छोना के ऊपर क्रोध नहीं करता है सिंह है उग्र परंतु तो अनुग्रह अनुग्रह उग्र होने पर भी ये अनुग्रह हैं उग्र नहीं है विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है दूसरों के लिए उग्र है जो भक्ति विरोधी हैं उनके लिए उग्र और श्री नृसिंह का यदि आश्रय ग्रहण किया जाए तो सरलता से भक्ति की प्राप्ति होगी भक्ति में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं वे सब दूर हो जाएंगे तो भक्तों के लिए अनुग्रह होकर के जो विराजमान स्वरूप था जो उग्र है केसरी वस्वपुता नाम केसरी माने सिंह सिंह के समान अपने जो पुत्र हैं शेर के जो छोने हैं उन शेर के छोनों के लिए अन्य शाम ये अनुग्र करके ही विराजमान है परंतु अन्य शाम उग्र के विक्रमा परंतु दूसरों के लिए उग्र पराक्रम वाले ऐसे श्री नृह भगवान की स्तुति में श्रीमद महाप्रभु ने अनेक अनेक वचन कहे वहां पर कोई कोई ब्रह्म महा ब्राह्मण महाप्रभु को निमंत्रण करें महाप्रभु उनके यहां पर भिक्षा ग्रहण कर ले ऐसे भिक्षा ग्रहण करते हुए श्री महाप्रभु चल रहे श्री की सेवा सेवक उन्होंने माला प्रसाद इत्यादि भी दिया है पूर्ववर वैष्णव करे सर्वलोक गणे गोदावरी तीरे चली आयला इस प्रकार जियन सिंह का दर्शन करके श्रीमद महाप्रभु वहां के लोगों को वैष्णव बना करके गोदावरी के किनारे कुबूर जो स्थान है वहां कुबूर नाम के स्थान राजमुंदरी उस राजमुंदरी कुबूर जिले में आंध्र में आंध्र प्रदेश कुबूर जिला आजकल और वो स्थान है वहां श्री महाप्रभु आ गए गोदावरी का दर्शन करके श्री यमुना का स्नान कर रहे हैं श्रीमद भागवत में कृष्णा कावेरी गोदावरी इनकी दक्षिण की नदियों की बड़ी महिमा का गायन किया गया कि ये नदिया प्रेम भक्ति को प्रदान करने वाली है कृष्ण भक्ति को प्रदान करने वाली है ऐसा मेहमान पर किया गया तो गोदावरी का स्मरण करके शुभ वृंदावन का स्मरण हो रहा है महाप्रभु जिसमें स्नान कर रहे हैं घाट को छोड़कर के किसी दूर स्थान पर एकांत में संकीर्तन कर रहे हैं इसी समय पालकी के ऊपर बैठ करके श्री राय रामानंद आए स्नान करने के लिए वहां के गवर्नर हैं पूरे क्षेत्र के राजा हैं प्रताप रुद्र महाराज के प्रतिनिधि होकर के ये दक्षिण में वहां शासन करते हुए विराजमान हैं तो पालकी के ऊपर करके आए इनके साथ में ढोल नगाड़े तरई बाजा वे सब बज रहे हैं और राजा जैसे आता है ऐसे ही गाजे बाजे के साथ में स्नान करने के लिए श्री राय रामानंद पधारे उनके संग में बहुत से वैदिक ब्राह्मण भी आए महाप्रभु दूर से ही देख रहे हैं कि हाँ कोई व्यक्ति आया है कोई बड़ा आदमी मालूम पड़ता है विधवत इन्होंने स्नान तर्पण किया वहां पर प्रभु देखते ही जान गए कि ये राय रामानंद है जिनके विषय में चलते चलते एकांत में मुझे बुला करके श्री सालु भट्टाचार्य ने कहा आप दक्षिण जा रहे हैं वहां एक व्यक्ति आपके मिलने लायक है उनसे जरूर मिलिएगा और ये विचार मत कीजिएगा कि ये तो कोई विषय ही होगा गाजे बाजे के साथ में आ रहा है ऐसा विचार मत कीजिए उसके ठाट बाट को देखकर के उनको विषय मत समझिए श्री महाप्रभु मिलने के लिए उस समय श्री राय रामानंद की ओर जैसे दौड़े और श्री प्रभु कृष्ण कृष्ण कहकर के उठे और आलिंगन करने के लिए जैसे ही अभिलाषा हुई वैसे ही रुक गए और श्री राय रामानंद के पास में जाकर के जब पहचान गए हैं फिर भी पूछ रहे हैं कि तुम ही राय रामानंद आप ही राय रामानंद हैं क्या हुँ? राय रमन बड़ी विनमता से बोले तेहो कहे से मंद हा मैं हो ही हूं दास शुद्ध मंद मूर्ख मंद दास शुद्ध ऐसा कहते ही श्री प्रभु ने श्री राय रामानंद का आलिंगन कर लिया है आलिंगन करते ही अपनी शक्ति का संचार श्री राय रामानंद में कर दिया है प्रेम के आवेश में प्रभु और श्री राय राम दोनों ही अचेतन हो गए हैं अचेतन होकर के गिरे स्वाभाविक प्रेम दोनों का विराजमान है दोनों में स्वाभाविक प्रेम का उदय हुआ है दोनों आलिंगन करके एक बार भूमि के ऊपर दोनों के दोनों मूर्छित होकर के गिर गए हैं इनमें अष्ट सात्विक भाव कम कम करके उदय हो रहे हैं महाप्रभु में एक साथ उदय हो रहे श्री राय रामानंद वहां के जितने भी ब्राह्मण हैं उनके साथ में बेसब विचार कर रहे हैं कि ये सन्यासी साक्षात ब्रम्ह के समान दिख रहा है और आज आश्चर्य की बात है कि एक राज्य सेवक राय रामानंद जो शूद्रपने का कार्य कर रहे हैं क्योंकि राजा को तो कहीं दंड भी देना पड़ता है उसका आलिंगन करके ये ऐसे क्रंदन क्यों कर रही रहे के समान जो सन्यासी है वो एक राज सेवक का आलिंगन करके ऐसे क्रंदन क्यों कर रहा है और ये महाराज भी परम गंभीर हैं पंत सन्यासी का स्पर्श करके ये कैसे अत्यंत अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे हैं मोहित हो रहे यहां कहीं भक्ति नहीं है और केवल ज्ञान के आधार पर यदि कोई पर तत्व को प्राप्त करना चाहे तो वह भी कहीं मूर्ख ही है वह भी कहीं हे ही है माने ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण वस्तु तो भक्ति है भक्ति है तो ज्ञान पूजनी भक्ति नहीं है केवल कोई शुष्क ज्ञानी है तो उसकी भी एक तराजू में, में तोल दिया गया शूद्र और सन्यासी दोनों को यहाँ पर एक तराजू सी में तोड़ दिया गया है तो ऊपर से दिखाने में जो बेश है उसकी महिमा नहीं है श्रीमत महाप्रभु ने भी जब सन्यास बेश धारण किया उस समय यही कह रहे हैं कि अहंतरश्यामो मुकुंदांग निषेब है वो मैं श्री गोविंद के चरणों की सेवा से ही संसार समुद्र को पार करूंगा मैंने जो वेश धारण किया है सन्यासी इस वेश के द्वारा मेरा कल्याण होने वाला नहीं है एकतांश आस्थाएं परात्मनिष्ठाम उपासता पूर्वतमय महर्षि मैंने जो वेश धारण किया ये महर्षियों ने भी ये वेश धारण किया था पहले परंतु तो वेश धारण करने से कुछ नहीं होगा शब्द के द्वारा दिखाया कि गोविंद की सेवा से ही मुझे संसार समुद्र से पार जाना मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा उस समय कह रहे हैं कि साधु भट्टाचार्य ने आपके गुणों का मेरे सामने पहले वर्णन कर दिया है और सच सच बात यह है कि तुमसे मिलने के लिए ही मेरा यहां आगमन हुआ है श्री राय रामानंद उस समय कह रहे हैं कि सार्वभौम करे भृतिक ज्ञान मैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य का एक तुच्छ सेवक हूं वे मेरे मेरा स्मरण करते हैं ये मेरे लिए परम परम कल्याण की बात हुई आज परोक्ष में भी मेरा हित का समाधान कर रहे हैं दूर रहते हुए भी उन्होंने देखो मेरा कितना हित समाधान किया कि आपसे कहा कि मैं आपसे मिलूं, उनकी कृपा से ही श्री सालु भट्टाचार्य की कृपा से ही मुझे आपके चरणों का दर्शन हुआ है आज मेरा ही मनुष्य जीवन सफल हुआ मुझे संसार समुद्र से पार करने के लिए यदि आपने यहाँ आगमन किया है तो हे परम दयालु आप पत, परम पतित पावन हैं, महान्त स्वभाव धारण करके मुझ पामर को तारी तारी। और इसी में कह रहे हैं कि महर विचलनमृणाम गृहिणाम दीन चेत साम निश्रेय साय कल्पते नान्य था क्वचित नंद बाबा की जो वचन है गर्गाचार्य जी के प्रति उन्हीं वचनों का य रामानंद उच्चारण करने लगे कि आप शरीर के माध्यमों का हम गृहस्थी के द्वार पर जो आगमन होता है वह हमारा कल्याण करने के लिए ही है कृपा के कारण ही आप ऐसा करते हैं हमारे हमारे से कुछ पाने के लिए आप हमारे पास में नहीं आए तो आपका जो आगमन है वह हमारे कल्याण के लिए हुआ है आकृति प्रकृति से पता लग रहा है कि आप ईश्वर हैं जीव में ऐसे गुण संभव नहीं है आपकी आकृति स्वरूप जो है वो ये दिखा रहा है कि आप अद्भुत होकर के विराजमान और आकृति प्रकृति ये स्वरूप लक्षण कहलाता है जो लक्षण कभी प्रकट हो कभी नहीं हो उनको तटस्थ लक्षण कहते हैं दो तरह के लक्षण होते हैं असाधारण धर्म वचन को कहते हैं लक्षण जो कहीं दूसरी जगह न मिले ऐसे धर्म का नाम है लक्षण डेफिनेशन जो दूसरी जगह नहीं मिले जैसे गंधवती पृथ्वी ये पृथ्वी का लक्षण हो गया जिससे स्वर्ण आए उसका नाम पृथ्वी है ये गण ये गुण किसी दूसरी जगह नहीं मिलेंगे तो ये परिभाषा हो गई पृथ्वी की ऐसे ही आकृति प्रकृति माने जो आनंद रूप है सच्चदानंद रूप होकर के ही जो है जिनकी प्रकृति माने निर्माण सच्चदानंद रूप से है और जो सदा सदा दूसरों को भी आनंद प्रदान करते हुए विराजमान ज्ञान प्रदान करते हुए विराजमान हो उनका नाम ईश्वर है तो आप क्लेश कर्म विपाक इनसे अपरा पुरुष विशेष होकर के विराजमान है जिनमें क्लेश कर्म और कर्मों का विपाक ये नहीं है उनसे बिना छुए हुए, हुए होकर के आप विराजमान हैं तो ईश्वर का जो लक्षण है वो आप में विराजमान है ईश्वर जो है वह अपूर्व माधुर्य माधुर्य ऐश्वर्य गुण विशेष होकर के विराजमान है तो जो ईश्वर की वैष्णव ने परिभाषा दी वो दी कि मह जहां अपूर्व माधुर्य ऐश्वर्य गुण विशेष होकर के जो विराजमान है उसका नाम ईश्वर है और आप में अपूर्व माधुर्य ऐश्वर्य विराजमान इसलिए आपके स्वरूप का दर्शन करके ही पता लग रहा है कि आप ईश्वर हैं आपका दर्शन करके माधुरी की प्राप्ति हो रही है आप में अपूर्व ऐश्वर्य विराजमान है यह साक्षात दिख रहा है श्री विष्णु चक्रती जी ने माधुरी की ईश्वर की यह विशेषता दी कि अपूर्व ऐश्वर्य माधुर्य विशिष्ट तत्व विशेषाह जो असाधारण ऐश्वर्य माधुरी से युक्त तत्व है उसका नाम है ईश्वर ईश्वर की तीन तरह से परिभाषा दी गई मीमांसा में ईश्वर की परिभाषा दी गई कि जो सृष्टि पालन करे उसका नाम ईश्वर परंतु तो लक्षण हुआ मुख्य लक्षण नहीं है योग शास्त्र में ईश्वर की परिभाषा अलग ढंग से दी गई कि क्लेश कर्म विपाक आशय इन से अपरा पुरुष विशेष माने जिसमें क्लेश नहीं है पांच प्रकार के अविद्या अस्मिता राग द्वेश ये पांच क्लेश हैं जिसमें क्लेश नहीं है जिसमें कर्म नहीं है जिन कर्म के कारण जीव को जन्म की प्राप्ति होती है ईश्वर का जो जन्म है वह कर्म के द्वारा नहीं है तो कर्म नहीं है क्लेश कर्म कर्म का विपाक माने पाप का दंड या पुण्य का फल यह विपाक जो है पाप पुण्य के विपाक पाप पुण्य के फल उनके कारण जिसको जन्म नहीं मिला है और आशय माने पूर्व संस्कार भी नहीं है कि उन संस्कारों के कारण उसने जन्म लिया हो और वो आगे कर्म करेगा इनसे रहित जो पुरुष है साक्षी होकर के प्रकृति का दर्शन करने वाला उसका नाम ईश्वर परंतु यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं है परिभाषा भी अधूरी परिभाषा है एक गुण को कहीं प्रकट कर रही है वैष्णव ने परिभाषा दी कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ। उसका नाम ईश्वर है यह वैष्णव की परिभाषा है कर्तुम अकर्तुम और भगवान की परिभाषा भी असाध है गुण ईश्वरी माधुर्य तत्व विशेषाह विश्वनाथ चकुर्थी जी ने भगवान की परिभाषा दी जिसमें असाधारण ऐश्वर्य माधुर्य विराजमान हो तो चार परिभाषा हो गई सृष्टि पालन संहार करना एक परिभाषा दूसरी परिभाषा हो गई क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे अपरा हो इनसे बाधित नहीं इनसे इनके बशीभूत नहीं होने वाला वस्तु तो ईश्वर कहलाएगी तीसरी ईश्वर की जो परिभाषा हो गई वो है जो कर्तुम कर अकर्तुम अन्यता कर्तुम सर्वसमर्थ है और एक चौथी परिभाषा हो गई कि जिसमें असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य और माधुर्य विराजमान उसका नाम है ईश्वर यह परिभाषा ही अत्यंत पूर्ण परिभाषा है असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य माधुर्य तत्व विशेष असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य से युक्त जो तत्व विशेष है उस तत्व विशेष का नाम ईश्वर है तो यहां पर श्री राय रामानंद महाप्रभु को पहचान गए और महाप्रभु की जो परिभाषा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आकृति प्रकृति से आप असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य और माधुरी इन तीन चीजों से युक्त तत्व दिख रहे हैं आप शरीर का ऐश्वर्य कहीं नहीं दिख रहा है आप शरीर का माधुरी कहीं दिख रहा है आपका स्वरूप नित्य है ऐसे आनंदमय तत्व होकर के आप विराजमान तो वह तत्व श्री कृष्ण ही हैं, जैसे संतव तारा भव पुष्कर नाभ से सर्व तो भद्रा कृष्णात्वा लताश्व प्रेम दो भगवती लताओं को भी प्रेम प्रदान करने वाला ऐसा कोई दूसरा स्वरूप नहीं मिल सकता है महापुरुष तुरंत ही लिपापोती करने लगे अपनी जब प्रशंसा होती है तो प्रशंसा को महापुरुष सहन नहीं कर पाते हैं और अपनी प्रशंसा को कहीं टालने का प्रयास करते हैं आगे नहीं बढ़ाते जो ढीठ होते हैं भे तो ये चाहते हैं कि कोई मेरी प्रशंसा करे बात में बात निकालते हैं परंतु जो महापुरुष होते हैं उनमें अपनी प्रशंसा सुनकर के लज्जा उत्पन्न होती है प्रभु कह रहे हैं कि आप तो महाभागव तो तम है इसलिए जहां भी दर्शन करते हैं वहां कृष्ण रूप का दर्शन कर रहे हैं आप मेरे भीतर भी कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं तत्वतः मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूं आज आप भक्त का स्पर्श करने के कारण मैंने आपका आलिंगन किया आपका स्पर्श किया इसलिए मेरे हृदय में भी कृष्ण प्रेम आ गया है बा, वाह उल्टी बात कह रहे आपका स्पर्श करके मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम कहीं आभासित हो रहा है कृष्ण प्रेम में भौसी इसी समय एक ब्राह्मण आए वैष्णव ब्राह्मण आए महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए आए कि आप हमारे यहां पर निमंत्रण ग्रहण करें श्रीमत महाप्रभु ने इनको देखा और निमंत्रण स्वीकार किया श्री हैमन बोले कि महाराज यदि आप मुझे पामर को शुद्ध करने के लिए आए हैं तो केवल दर्शन मात्र से मैं शुद्ध होने वाला नहीं हूं मेरे ऊपर इतनी चीकट जली जमी हुई है केवल दर्शन करने मात्र से आप जब तक कहेंगे दर्शन करने से शुद्ध हो जाऊंगा सो होने वाला नहीं हूं जब तक बैठ करके रेती लेकर के घिसोगे नहीं तब तक मेरी कीच नहीं हटेगी इसलिए मेरे पास में पांच सात दिन रह करके मेहनत करनी पड़ेगी इस कीचट को आपको कहीं हटाना पड़ेगा तभी जाकर के मेरा ये मन शुद्ध होगा प्रभु उस समय भिक्षा ग्रहण करने के लिए आए प्रभु स्नान करते के वहां पर बैठे हैं और उस समय श्री राय रामानंद उस समय केवल एक भृत्य को लेकर के आए संध्या के समय केवल एक भृत्यु को लेकर के आए और कोई को नहीं उस भ्र को भी कहीं दूर बैठा दिया और अब अकेले में श्री राय रामानंद श्रीमंद महाप्रभु से मिले बोले राय रामानंद जी की जय श्रीमद महाप्रभु की जय महाप्रभु के साथ में मिले जैसे ही श्री राय रामानंद ने महाप्रभु को प्रणाम किया महाप्रभु ने उस समय आलिंगन किया है और दोनों उस समय हाथ पकड़ करके आलिंगन करके हाथ पकड़ करके एक रहस्य स्थान पर आए और यहां से अब राय रामानंद प्रसंग श्री महाप्रभु का जो संवाद है वो संवाद अब शुरू हुआ प्रभु ने राय रमन से कहा प्रभु कहे पर श्लोक साध्य निर्णय निर्णय राय कहे स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति हो महाप्रभु ने कहा कि आप पर शास्त्र के श्लोक को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हुए मेरे सामने साध्य का निर्णय करें, अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य किस वस्तु को प्राप्त करना है यह मेरे सामने निर्णय करें साध्य निर्णय सबसे पहले महाप्रभु ने साध्य निर्णय हो किया मनुष्य वही है जो मत्वा कार्याण सी विचार पूर्वक कार्य करे उसका नाम है मनुष्य इसलिए विचार के द्वारा मैं ये जानना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कौन सी वस्तु लक्ष्य है जिसकी उपासना की जाए तो साध्य का निर्णय सबसे पहले पूछ रहे हैं साधन का निर्णय बाद में पूछेंगे साधन है रागानुगा भक्ति और साध्य है श्री राधिका प्रेम राधिका प्रेम की महिमा सबसे पहले मेरे सामने कहो अब ये अपनी तरफ से नहीं कहा बोले साध्य मैं जीवन का लक्ष्य क्या है यह बताइए अब आप अपने आप ही बताएंगे साध्य क्या है तुलनात्मक तो दृष्टि से सोपान बद्ध होकर के एक एक सोपान से एक एक चीज का निषेध करते हुए सर्वोत्तम जो साध्य है उसका आप मेरे सामने जीवन के लक्ष्य का मेरे सामने निर्णय करें राय कहे स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति हो राय कह रहे हैं कि अपने धर्म का आचरण करने पर विष्णु भक्ति की प्राप्ति होगी स्वधर्माचरण जो है यदि कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करे निष्काम धर्म का पालन करे माने पुरुष माने जीव मनुष्य और उसके जीवन के लक्ष्य को कहेंगे पुरुषार्थ पुरुषार्थ सामान्यतः चार माने गए धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें धर्म और अर्थ इन दो को तो माना गया है साधन और काम और मोक्ष ये दो को माने गए हैं कहीं लक्ष्य हम धर्म और अर्थ अर्थ धार्मिक के द्वारा अर्थ और अर्थ के द्वारा धर्म ये परस्पर एक दूसरे के कारण है धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी धन है तो धन के द्वारा धर्म किया जाएगा या धर्म किया है तो उसके परिणाम में यज्ञ करने पर धन मिलेगा तो धर्म और अर्थ ये दोनों एक दूसरे के कारण हुए परंतु धर्म प्राप्त करके या अर्थ प्राप्त करके लक्ष्य जो है वो दो प्राप्त किए जा सकते हैं धर्म के द्वारा अर्थ मिले तो अर्थ के द्वारा फिर कहीं काम या मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए या अर्थ के द्वारा कहीं जो काम है उसको प्राप्त किया जाए या तो संसार के सुखों को पैसा देकर के भोगो पैसा फेंको और संसार के सुखों को भोगो जैसा आजकल दिख रहा है यही तो अर्थ के द्वारा भोग को भोगना ये एक लक्ष्य हो सकता है या अर्थ के द्वारा धर्म किया धर्म के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना यह जीवन का लक्ष्य तो पहला तो कभी पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता संसार को धार्मिक के द्वारा अर्थ प्राप्त किया और अर्थ के द्वारा संसार के सुखों को प्राप्त किया ये कभी पुरुषार्थ है ही नहीं क्योंकि अंत में ऐसे पुरुषार्थ के द्वारा दुख की प्राप्ति होगी विषयों के द्वारा दुख की प्राप्ति ही होगी इसलिए काम कभी भी जीवन का पुरुषार्थ नहीं हो सकता और जो व्यक्ति जो सिद्धांत काम को जीवन का पुरुषार्थ मानता है वो कहीं भ्रमित कर रहा है हजार जन्मों में भी काम का भोग करने से काम से नृत्ति की प्राप्ति व्यक्ति के हृदय में नहीं होती है यह बिल्कुल गलत सिद्धांत है कि अधिक भोग भोगने पर व्यक्ति में वैराग्य हो जाता है ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत अपने आप में ठीक नहीं है भ्रमित करने वाला सिद्धांत है वो उलझाते रहने का सिद्धांत है तो ये सिद्धांत संभोग से समाधि वाला जो सिद्धांत है भोग वाला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कभी भी जीवन का लक्ष्य हो नहीं सकता है वह सर्वदा सर्वदा भटकाने वाला होगा इसलिए काम जीवन का कभी भी लक्ष्य है ही नहीं तो निश्चित हो गई मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है तो अर्थ के द्वारा धर्म और धर्म के द्वारा अंत में धर्म का कृष्ण समर्पण करने पर चित्त शुद्धि होने पर मोक्ष की प्राप्ति की जाए यही परंपरा धर्म है तो स्वधर्माचरण धर्म का का आचरण काम का आचरण करने पर सत्वोदय नहीं होगा धर्म या अर्थ से मुख्य रूप से धर्म से चित्त की शुद्धि होगी इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करो ये रायरमन ने कहा कि स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है अपने धर्म का आचरण करने पर विष्णु भक्ति होगी क्योंकि यदि हम सात्विक निष्काम कर्म करेंगे तो निष्काम कर्म करने पर चित्त की शुद्धि होगी यदि सकाम कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं बंधन की प्राप्ति होगी काम के द्वारा बंधन की प्राप्ति होगी अंत में अधपतन होगा इसलिए निष्काम निश्... कर्म करें कर्म योग करें और कर्म योग करके निष्काम कर्म करने पर कर्म का करने वाला मैं नहीं हूं कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए मेरे जितने भी कर्म हैं वे कहीं ठाकुर के साथ में संबंधित हों माने बुद्धि योग से युक्त हों और कर्म है तो कर्म को पूर्ण करने के लिए मैं भगवान को समर्पित भी उनको करता रहूं ऐसे यदि निष्काम कर्म किया गया तो उससे चित्त की शुद्धि होगी निष्काम कर्म का फल चित्त की शुद्धि है चित्त की शुद्धि होने पर यदि किसी व्यक्ति को ने कदाचित वैष्णव संग किया वैष्णव की सेवा की तब जाकर के निष्काम कर्म कहीं सत्संग का एक हेतु बन जाएगा और सत्संग के द्वारा फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी इसलिए जब रायरामन ने यह कहा कि वर्णाश्रम धर्म का स्वधर्म का पालन करने से विष्णु भक्ति हो जाती है महाप्रभु बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए और महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से कह दिया बोले नहीं महाराज ये इसमें एक प्रमाण भी दिया उन्होंने कि वर्णाश्रमाचार पुरुषेण परपोमान पर प्रमाण विष्णु आराध्य भगवान ने कहा था ना कि सर्वत्र प्रमाण देना श्लोक पढ़ तो श्लोक पढ़ा उसमें विष्णु पुराण का श्लोक है कि वर्णाश्रम का जो आचार आचरण करते हैं उनको करने पर वर्णाश्रम के आचरण करने वाले व्यक्ति के द्वारा विष्णु की आराधना की जाती है और इससे बढ़कर के और कोई दूसरा कारण नहीं है प्रभु कहे एहो बाह्य बोलना हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं यह कहीं बाहरी वस्तु तो है एहो बाह्य यह बाहरी वस्तु तो है अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से कृष्ण नहीं मिले वर्णाश्रम पाक का पालन करने पर स्वधर्म का पालन करने पर एक लाभ जरूर हो जाएगा कि चित्त सत्व गुण से युक्त हो जाएगा तमोगुण रजोगुण दूर हो जाएंगे तमोगुण रजोगुण का हम सेवन नहीं कर रहे हैं सत्व गुण का सेवन कर रहे हैं सत्व गुण का सेवन करने पर सात्विक जगह संतगण जल्दी आ जाते रजोगुण तमोगुण की जगह संतगण नहीं आते हैं थ जहां सत्गुण की का आचरण किया जा रहा है वहां संतगण जल्दी से आ जाते हैं जब संत आ जाएंगे संतों का सत्संग किया जाएगा तब जाकर के विष्णु भक्ति प्राप्त होगी इसलिए वो ये कहे कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने मात्र से विष्णु की प्राप्ति हो गई गलत अभी दो स्टेप बाकी है वर्णाश्रम धर्म का पालन करने पर एक स्टेप बाकी है के संतों का समागम होगा समागम होने पर भी यदि कोई कहीं शुद्ध चित्त से निर्मल चित्त से अकपट होकर के संतों की सेवा करेगा तो संत कृपा के द्वारा संत सेवा के द्वारा उसे विष्णु विष्णुभक्ति की प्राप्ति होगी तो दो चीज को छिपा गए तुम और यह कह रहे हो कि संत संग्रह वर्णाश्रम धर्म से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है गलत वर्णाश्रम धर्म से कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई कृष्ण की प्राप्ति तत्वता हुई है किसी और कारण से जिसको तुम छिपा गए हो माने वैष्णव संघ और वैष्णव सेवा सत्संग होने पर वैष्णव संघ और वैष्णव सेवा की सुविधा प्राप्त होगी केवल और उस सुविधा प्राप्त होने पर तब ठाकुर की संत कृपा के द्वारा ठाकुर की प्राप्ति होगी श्री राय कह रहे हैं राय कहे कृष्ण कर्मार्पण साध्य साध माने वर्णाश्रम धर्म या स्वरूपानुबंधी धर्म नहीं है या देह का धर्म है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना और देह का धर्म पालन करने पर केवल सत्गुण की प्राप्ति होगी इससे कृष्ण कृपा की प्राप्ति नहीं होगी भाई ब्राह्मण है षठकर्म करो क्षत्रिय है वह पूजा का पालन करे भविष्य है व्यापार करे परंतु ये जितने भी कार्य हैं ये शरीर से संबंधित हैं आत्मा से संबंधित नहीं है ये जैवानुबंधी जीवाणुबंदी धर्म नहीं है जैव धर्म नहीं है ये शरीर के धर्म है और शरीर के धर्म से केवल सात्विकता की प्राप्ति होगी सात्विकता से कृष्ण मिल जाए यह संभव नहीं कृष्ण की प्राप्ति मिल होती है भक्ति के द्वारा सत्गुण केवल भक्ति में अनुकूलता मात्र प्रदान करता है क्योंकि जहां सात्विक होते हैं वहां पर संतों का समागम जल्दी से होता है इसलिए वर्णाश्रम धर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती इतना स्पष्ट हो गया कि वर्णाश्रम धर्म शरीर के साथ में संबंधित हैं शरीर के धर्मों का पालन करने से सत्गुण की प्राप्ति होगी सत्वगुण संतों को आकर्षित करने का एक उपाय है परंतु तो सत्वगुण के द्वारा कृष्ण प्राप्ति नहीं होंगी कृष्ण प्राप्ति होगी भक्ति के द्वारा जब संतों का संग होगा संतों की सेवा की जाएगी भक्ति की जाएगी तो प्राप्ति होगी अन्यथा केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करने पर कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसे प्रभु ने कहा ए हो भाई यह स्वरूपानुबंदी धर्म नहीं है अतः भक्ति देने में असमर्थ है निष्काम कर्म से केवल चित्त की शुद्धि मात्र होती है इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा राय कह रहे हैं कि कृष्ण कर्मार्पण साध्य सार कृष्ण में कृष्ण को कर्मार्पण किया जाए यही साध्य का सार है कि कर्म करे और कर्म को श्री कृष्ण को समर्पित कर दे बोले इससे भी कुछ नहीं होगा कर्म को भगवान को समर्पित करने पर कर्म सात्विक बन जाएगा बस कर्म भक्ति नहीं बनेगा इसलिए महाप्रभु ने कहा कि ए भाई है भक्ति है स्वरूपानुबंदी धर्म और कर्म जो है वह सात्विक होकर के विराजमान है इसलिए स्वरूपानुबंदी नहीं है कर्म का सीधा संबंध शरीर से है देह से है उपाधि से है स्त्री है स्त्री धर्म का पालन कर रही है पति है पति धर्म का पालन कर रहा है पुत्र है पुत्र धर्म का पालन और पुत्र होना स्त्री होना पिता होना ये शरीर के धर्म है आत्मा के धर्म नहीं इसलिए इनके द्वारा कृष्ण नहीं मिलेंगे तो दे धर्म होने पर ये जैव धर्म नहीं है और जैव धर्म न होने के कारण ये केवल सात्विक है सात्विक वस्तु से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी कृष्ण की प्राप्ति चिन्मय भक्ति के द्वारा होगी इसलिए यही बाई है। ये तो बहुत बाहर की वस्तु रह गई हां सुविधा जरूर प्रदान करेंगे एक एटमॉस्फेयर जरूर क्रिएट कर देंगे परंतु इनके द्वारा कृष्ण नहीं मिलेंगे धर्म करने पर धर्म करने पर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी फिर नीचे जाओ नीचे आना पड़ेगा राय रमन ने उसमें कहा कि राय कहे स्वधर्म त्याग ऐसी कर्म का समर्पण नहीं बल्कि कर्म का त्याग कर दिया जाए भक्ति के लिए कर्म का त्याग कर दिया जाए यही साध्य का सार हो करके विराजमान राय कहे कृष्ण कर्मार्पण साध्यसार बोले कृष्ण के लिए कर्मार्पण बोले यह भी साध्यसार नहीं है तीसरी बात कही स्वधर्म का त्याग यह साध्यसार है तो तीन बात कह दी पहली बार कही थी कि स्वधर्म का आचरण साध्यसार है वो नहीं है स्वधर्म का आचरण क्योंकि तो। वो देह के साथ में संबंधित है सात्विक है फिर दूसरी बात कही कि कर्म को भगवान को समर्पित किया बोले यह भी साधि साध नहीं हुआ क्योंकि ऐसा करने पर कर्म की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी बस कर्म का फल पूरा मिल जाएगा परंतु तो श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे क्योंकि कर्म अपने आप में सत्व गुण है वह विशुद्ध सत्वात्मक नहीं है श्री राय ने तीसरी बात कही राय रामायण ने कि स्वधर्म त्याग अर्थात सन्यास ग्रहण करके स्वधर्म का त्याग करके कर्म त्याग करके श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी तीसरा स्टेप है, है स्वधर्म त्याग माने कर्म का त्याग करके भक्ति को ग्रहण कर लिया जाए और उसमें राय राम ने एक श्लोक पढ़ा आज्ञा एक गुणान दोषांक मया दिष्टान अपने स्वतां धर्मान संतेज या माम भजे स सतमा कि यद्यप उसको पता है कि पुण्य करने से मुझे स्वर्ग मिलेगा यद्यप उस व्यक्ति को यह पता है कि पाप करने से नरक मिलेगा तो आगे एवं गुणा दोषांक गुण दोषों को अच्छी तरह से वो जानता है आप माने पूरी तरह से जानता है कि यह तीर्थ यात्रा करने पर यह व्रत करने पर मुझे स्वर्ग मिलेगा और ये पाप करने पर मुझे नरक मिलेगा परंतु फिर भी वह नोदना से प्रभावित हो करके कर्म न करे एक शब्द का प्रयोग किया गया मीमांसा में उसको कहते हैं नोदना नोदना का तात्पर्य है पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा पाप करोगे तो नरक मिलेगा ये भय लोभ या भय जहां प्रदन दिखाया जाए उसका नाम है नोदना तो नोदना के कारण यदि हम पाप और पुण्य कर रहे हैं तो उसके द्वारा कृष्ण नहीं मिलेंगे उसके द्वारा स्वर्ग या नरक से बचाव हो जाएगा स्वर्ग की प्राप्ति या नरक से बचाव मात्र हो जाएगा तो आज्ञा एक गुणान एक भक्त अच्छी तरह से जान करके कि अक्षय तृतीया को दान करने पर अक्षय पुण्य होता है परंतु इसलिए दान नहीं करता अक्षय के दिन इसलिए दान नहीं कर रहा है कि स्नान करने पर अक्षय पुण्य होगा पुण्य से मुझे कोई लेना देना नहीं भैया मुझे चाहिए कृष्ण चरण मैं के लिए कोई गंगाजी में स्नान थोड़ी कर रहा हूं पुण्य के लिए स्नान थोड़ी कर रहा हूं तो आज्ञा ही वो माने वो जो धर्माचरण करता है एक भक्त वो पुण्य या पाप के लोग या भय से वह प का त्याग नहीं कर रहा है पुण्य का को ग्रहण नहीं कर रहा है धर्मांत यह सर्वांग जो सारे धर्मों का त्याग करके मेरा भजन करने के लिए निर्विघ्न भजन करने के लिए मेरा भजन आराधन करे और फिर लगोटी लगा ले बाबा जी बन जाए ग्रह का त्याग कर ले ऐसा जो व्यक्ति है जो कहीं महात्मा बनकर के ग्रह त्याग करके कर्म का त्याग करके जो मेरा भजन करता है वही सप्तम होकर के श्रेष्ठ होकर के विराजमान इसलिए स्वधर्म त्याग या साध श्रोमणी है ये जब कहा प्रभु कह रहे हैं ए हो बाई हो ये भी कर्म त्याग करना यह भी बाई हुआ तीन चीज हो गई स्वधर्म का पालन बोले ना बंधन की प्राप्ति होगी स्वधर्म का कृष्ण समर्पण बोले केवल कर्म की न्यूनता की पूर्ति हो जाएगी स्वर्ग मिल जाएगा परंतु कृष्ण नहीं मिलेंगे बोले स्वधर्म का त्याग बोले स्वधर्म का त्याग करने पर भी विचार मूलता है परंतु अत्यंत प्रीति नहीं होगी अत्यंत प्रीति भक्ति के द्वारा ही होगी इसलिए कर्म का त्याग करने मात्र से भी कोई कृष्ण मिल जाए सो नहीं होगा महाप्रभु स्वयं कह गए अहम करमी दुरंत पारम तमो मुकुंदांग गोविंद का बाबा जी बन गया गोविंद का भजन करेगा तो कृष्ण मिलेंगे बेश धारण करने से कृष्ण नहीं मिलने वाली ये कहने का तात्पर्य सन्यास ग्रहण कर लिया दंड ग्रहण करने से कृष्ण मिल जाएंगे ऐसा नहीं ग्रह का त्याग करके कर्म का त्याग करके यदि भजन किया है तो कृष्ण मिलेंगे केवल ग्रह त्याग करने से बेश धारण करने से ही वो सन्यासी वो कृष्ण को प्राप्त कर ले ये कोई गारंटी नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं ऐसा नहीं होगा इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि कर्म त्याग कर देना ए हो भाई आगे कहा आगे. ये भी बाह्य हुआ आगे कहो राय बोले ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार ज्ञान मिश्रा भक्ति वही साध्य सार है ज्ञान मिश्रा भक्ति के लिए अब ये ज्ञान मिश्रा भक्ति क्या है इसको समझें ज्ञान मिश्रा भक्ति का तात्पर्य है कि हमने जो कर्म किए उन कर्मों को निष्काम रूप से करें और निष्काम रूप से करके कर्म को यदि चार चीजों से जो, जोड़ दिया तो हमारा कर्म कर्म योग बन जाएगा पहली बात कि कर्म का करने वाला मैं नहीं हूं दूसरी बात कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए तीसरी बात मैं जो कर्म कर रहा हूं वो भगवान के आदेश से कर्म कर रहा हूं बुद्धि योग और चौथी बात मैंने कर्म किया तो कोई न कोई फल तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा ऐसी स्थिति में कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर दिया गया यदि चार चीज है तो कर्म कर्म योग बन जाए योग करने पर माने कर्म को भगवत समर्पित करने पर एक लाभ होगा वो होगा चित्त की शुद्धि अभी भक्ति बहुत दूर है भक्ति अभी आई भी नहीं है चित्त की शुद्धि हुई शुद्ध चित्त होने पर ऐसे व्यक्ति को कभी वैष्णव का संग मिल गया और संग मिलने से भक्ति में यदि निष्ठा उत्पन्न हो गई और भक्ति का आचरण किया तब जाकर के कृष्ण की प्राप्ति होगी इसलिए ज्ञान मिश्रा भक्ति का तात्पर्य है कि श्री प्रभु सब के कारण हैं और मैं प्रभु का अंश हूं यह जीव भगवान की शक्ति है शक्ति होने पर शक्ति का यह कर्तव्य है कि वह शक्तिमान की सेवा करे अंश का यह कर्तव्य है कि वो अंशमान की सेवा करे इसलिए मैं अंश होकर के अंश की सेवा करूंगा और यह भाव जब धारण किया जाएगा तो ज्ञान मिश्रा भक्ति से साधार होगा महाप्रभु ने ठीक है परंतु तो अभी हम जो चाह रहे हैं वो बात तो दूर दूर तक गायब है अभी उसका एक छाया भी नहीं अंश होने के कारण अंशी की जीव होने के कारण ब्रह्म की तुम्बे सेवा की बहुत अच्छी बात है परंतु तो इसमें आत्यंतिक प्रीति कहीं नहीं। नहीं जितनी भी बात है वो केवल बुद्धि के तर्क के आधार पर टिकी हुई है या सशर्त टिकी हुई है ठाकुर के साथ में कोई प्रीति नहीं क्योंकि तुम ईश्वर के अंश हो इसलिए उनकी सेवा करो इस लॉजिक के ऊपर इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर तुम भजन कर रहे हो और ये आर्ग्यूमेंट जैसे ही डगमगाया ये लॉजिक जैसे ही डगमगाई और कहीं ये मान बैठे कि हम तो स्वतंत्र हैं जी तो फिर जो भक्ति है उसको सब में पोतोता फिर जाएगा तो ज्ञान के आधार पर अंशांशी के आधार पर ठाकुर से जो भक्ति की गई वह कंडीशनल है अनकंडीशनल नहीं है वह स्वपाधिक है निरुपाधिक प्रीति नहीं है निरुपाधिक प्रीति के अभाव के कारण अत्यंत प्रीति नहीं हो सकती इसलिए ज्ञान मिश्रा भक्ति या भी साध्यसार नहीं है तो चौथी जो चीज आई वो हुई ज्ञान मिश्रा भक्ति सकाम सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म फिर वर्णाश्रम धर्म का कृष्ण समर्पण फिर वर्णाश्रम धर्म का भी त्याग फिर चौथी जो चीज आई वो चौथी चीज आई ज्ञान मिश्रा भक्ति वो ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्यसार नहीं है क्योंकि ज्ञान मिश्रा भक्ति में सदा विवेक और तर्क उसकी तिपाही के ऊपर ये टिका हुआ है कि ठाकुर बहुत महिमा से युक्त है तुम उनके अंश हो इसलिए उनकी आराधना करो आराधना नहीं की तो तुमको दंडे पड़ेंगे भय या आराधना की तो कुछ मिल जाएगा तुम अंग से विभू हो जाओगे तो लोभ के कारण या भय के कारण या वैभव के कारण अपुलेन्स के कारण कहीं फियर के कारण और कहीं ग्रीड जो लोभ है उसके कारण ठाकुर से तुम प्रीति कर रहे हो इसलिए शुद्ध प्रीति नहीं है इसलिए प्रभु कहे वो भाई है बोले ये भी भाई है राय ने कहा ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार है ज्ञान मिश्रा भक्ति ही साध्य सार है महाप्रभु ने कहा ज्ञान शाभक्ति विचार मूलक होती है अत्यंत प्रीति का अभाव है इसलिए ज्ञान मूला भक्ति भी नहीं है भगवान को को ब्रह्म हम इसलिए ध्यान करें क्योंकि वह हम उसके लीन आउट हैं उससे उसके एक अंश होकर के हम उससे बाहर निकले हैं और हम उसकी आराधना करेंगे तो हमको कुछ लाभ मिलेगा अन्यथा हमको दंड मिलेगा या उसके वैभव को देख करके हम आराधना कर रहे हैं तो ये कंडीशनल आराधना हुई या अनकंडीशनल आराधना नहीं हुई सोपाधिक आराधना हुई निरुपाध आराधना नहीं हुई राय रमन ने ज्ञान मूला भक्ति का एक प्रमाण दिया ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा नशोचित कांक्ष समर्वेश भूतेशु मद भक्ति लभते परा कि जहां नानात्व तो सहित एक का दर्शन किया जाए उसका नाम है ज्ञान जहां नानात्व तो रहित एक वस्तु का दर्शन किया जाए एक पदार्थ का दर्शन किया जाए उसका नाम है विज्ञान ज्ञान और विज्ञान ज्ञान उसे कहेंगे अनेक वस्तुओं में एक वस्तु का दर्शन करना यह है ज्ञान और विज्ञान उसे कहेंगे कि अनेक का दर्शन न करके केवल एक ही पदार्थ का दर्शन किया जाए ये हो गया विज्ञान दीपावली के दिन खिलौने खरीदने के लिए गए कह रहे हैं एक हाथी दे देना एक चंदा दे देना एक घोड़ा दे, दे देना एक गाय दे, दे देना कितना तोल हुआ कितने के पैसे लो तो घोड़ा गाय चंदा ये भी कहते जा रहे हैं और जो दाम चुका रहे हैं वो केवल खाड़ का चुका रहे हैं, चीनी का चुका रहे हैं। तो अनेक सहित एक वस्तु का विचार अनेकत्व पूर्वक अनेकत्व अनुसंधान सहित एक का अनुसंधान करना इसका नाम हो गया ज्ञान जहां ये इस तुम्हारे तस्ला में जो सामान रखा हुआ है इसका क्या कीमत है वो कह रहा है अस्सी रुपए किलो बोले ठीक है आधी किलो तोल दे अब ये विचार नहीं है कि तू घोरा दे रहा है कि चंदा दे रहा है कि हाथी दे रहा है क्या दे रहा है हमको तो तौल से मतलब है खान से मतलब है यह हो गया विज्ञान और उस समय ये विचार नहीं किया जा रहा है कि कौन सा खिलौना आ रहा है उसकी चॉइस नहीं है उसने डाला और जो भी आया तराजू में रखा और तोल करके दे दिया तो खाण खरीदी जा रही है खिलौने नहीं खरीदे जा रहे और जहां खिलौने का रूप भी खरीदा जा रहा है और खाण भी खरीदी जा रही है मुख्यतः खाण खरीदनी जा रही है परंतु खिलौने का भी अनुसंधान है उसको हम कहेंगे ज्ञान जहाँ केवल ब्रह्म तत्व का ही चिंतन है और किसी तत्व का चिंतन नहीं है उसको हम कहेंगे विज्ञान तो ब्रह्मभूत आत्मा, जो ब्रह्मभूत आत्मा है उसको माने अभी ब्रह्म हुआ नहीं है ब्रह्म भूत का तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त करते करते अन्य सारी वस्तुएं हटानी है हटानी है ये सब ग्राह्य नहीं है हटानी है अभी ब्रह्म हुआ नहीं है ब्रह्म है माने ब्रम्म जैसा हुआ है इसलिए प्रसन्नात्मा है न शोचती न कांक्षति दुख मिला तो शोच नहीं सुख मिला तो उसकी अभिलाषा नहीं सम समर्वेश सर्वत्र ब्रह्म है यह विचार कर रहा है परंतु तो अभी मनोवृत्ति गई नहीं है मत मतभक्ति लभते पराम ऐसे ज्ञानी को मैं किसी किसी ज्ञानी को भक्ति मिलती है मत मतभक्ति लभते परम वह पराभक्ति को प्राप्त करता है मत भक्तम करते नहीं है कृपा के द्वारा मेरी भक्ति प्राप्त हो रही है बहू मूंग फटक रही थी मुंह बीन रही थी उसने हाथ में पहन रखी थी एक अंगूठी अंगूठी में था एक हरा नग वो अंगूठी से निकल करके मुंह में मिल गया अब वो ढूंढ रही है सास ने पूछा बहू क्या ढूंढ रही है बोले अंगूठी में नग था कहा गिर गया दिख नहीं रहा है बोल तू कहीं गई तो नहीं बोले नहीं नहीं कहीं नहीं गई बोल कोई चिंता की बात नहीं है आज पूरी की पूरी दाल कर ले ज्यादा हो जाएगी कोई बात नहीं सेवा में कहा जाएगी का उसने पूरी की पूरी दाल कर ली दाल दाल जो थी वो गल गई जैसे करछी लेकर के जरा सा हिलाया खर, -खर बोले उसने धीरे से नतार करके जैसे ही नतारा उसमें हीरा आ गया वो पन्ना का जो टूक था वो आ गया बहुत जोर से मिल गई मिल गया मिल गया वहां पर पन्ना पैदा नहीं हुआ है मत भक्तिम लभते यहां पर कह रहे हैं मत भक्तिम लभते परम भक्ति सदा थी ज्ञान कही समाप्त हो जाता है परंतु भक्ति समाप्त नहीं होती है भक्ति निरंतर निरंतर चिरंतन होने के कारण बनी रहती है ज्ञान सात्विक होने के कारण ज्ञान का लोप हो जाता है परंतु भक्ति का लोप नहीं होता है तो मत भक्ति लभते परम जैसे बहू को हीरा मिल गया ऐसे ही ज्ञान साधन में उसने जो भक्ति की थी वह भक्ति नष्ट नहीं हुई और भक्ति उस समय मिली भक्तिया माम अभिजान आती या वांग जाता उस भक्ति के द्वारा ही भगवान को सम्यक प्रकार से भगवान का आस्वादन होता है यह भगवान ने कहा इसलिए ज्ञान मिश्रा भक्ति यह साध्यसार है महाप्रभु बोलेना बाई ये भी बाहरी आगे कहो आर कहो उस समय कहा ज्ञान शून्य भक्ति भक्ति साध्यसार ज्ञान शून्य जो भक्ति है वह साध्यसार है अर्थात जहां भय लोभ या ऐश्वर्य इनकी तिपाई के ऊपर भगवान की महिमा टिकी हो और तब तो भगवान की आराधना की जाए ये तिपाई नहीं तो पाई को हटा दो और ठाकुर के साथ में मैन टू मैन जो रिलेशनशिप है व्यक्ति से व्यक्ति की जो संबंध है वो संबंध यदि विराजमान तो यह साधार हो करके विराजमान है और को ग्रहण करते हुए विराजमान तो साध्यसार का तात्पर्य है लौकिक सद्बंध भाव साधार का तात्पर्य हुआ कि ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं तुम ब्रह्म हो मैं तुम्हारा एक अंश जीव हूं तुम मैं अनंत शक्ति है मैं अल्प शक्ति वाला हूं तुम्हारा आराधन करके मुझे बहुत सारी शक्ति मिल जाएगी आराधन नहीं करूंगा तो मुझे मैं अपराधी हो जाऊंगा दंड मिलेगा इसलिए ठाकुर की भक्ति नहीं की जा रही है बल्कि ठाकुर के साथ में लौकिक सद्बंध भाव है जैसे मां के लिए उसका बेटा काला है कैसा भी है वो अपने बेटे से सहज करेगी बेटे के गुणों के कारण वो प्रीति नहीं कर रही है ऐसे ही ठाकुर के साथ में संबंध के कारण जहां प्रीति है वह साध्य सार है ये नूपण किया इसलिए ज्ञाने प्रयास मुदपास नमंते वो ज्ञान के प्रयास को भी छोड़ करके जो भगवान की आराधना करते हैं वे ही उनके वशीभूत ठाकुर जी भी हो जाते हैं प्रभु कहे जय प्रभु कहे एय जय जय बो हरी जय जय जय तो प्रभु कहे प्रभु कहे ए हाय आगे कहा आप आग। बोलो ये भी ठीक है आगे और कहो अब यहां पर प्रभु की भाषा बदल गई अभी तक तो कह रहे थे यही भाई है यही भाई है परंतु तो यहां पर कहने लगे हाँ। यही है यह भी ठीक है मन ऐसा भी उचित है मन जहा लौकिक संबंध भाव के द्वारा भगवान की आराधना की जा रही है ऐश्वर्य के बल पर उनकी आराधना नहीं की जा रही है लौकिक संबंध के बल पर उनकी आराधना की जा रही है यह भी ठीक है अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलम श्री कृष्ण को सुख मिले ये विचार करते हुए जहां कृष्ण की सेवा की जा रही है संबंध के कारण लौकिक संबंध भाव लौकिक माने संसार में जैसे अपने संबंधी के प्रति प्रेम होता है इस प्रकार ठाकुर के प्रति प्रेम हो और वो प्रेम किसी ऐश्वर्य के ऊपर आधारित नहीं है ऐश्वर्य के कारण आधारित नहीं है वह प्रेम संबंध के ऊपर आधारित है वहां पर ज्ञान मार्ग में ब्रह्म में लीन हो जाना है ये भाव है विधि मार्ग में भी भगवान के वैभव को देखते हुए उनकी मैं सेवा करूं ये विचार है परंतु तो संबंध भाव अभी नहीं है जहां प्रेम संबंधी के कारण होगा वहां पर ये प्रेमा भक्ति प्रभु कहे एय आर कहा आ, आगे और कहो राय कहे प्रेमा भक्ति सर्व साध्य सार तो शुद्धा भक्ति की भी अपेक्षा प्रेमा भक्ति व साध्य सार है आनकुलेन कृष्ण अनुशीलन श्री कृष्ण का अनुशीलन हो इसमें भी प्रेमा भक्ति हो प्रेम भक्ति का तात्पर्य क्या है कि सम्यक मिश्रित स्वांत ममत्वातिशयांकि भाव संद्रात्मा बुधई प्रेमान भाव ही परिपाक को प्राप्त होकर के प्रेम बन जाए उसका नाम प्रेम भक्ति है अत्यंत सांद्र होकर के जहां भाव प्रेम की अवस्था तो साधन भक्ति भावभक्ति बनेगी भावभक्ति ही प्रेमा भक्ति बन जाएगी तो प्रेमा भक्ति यह साध्य सार है तो सबसे पहले कहा था स्वधर्म आचरण फिर कहा था स्वधर्म का कृष्ण को समर्पण फिर कहा था स्वधर्म का त्याग फिर कहा था ज्ञान मिश्रा भक्ति फिर ज्ञान मिश्रा भक्ति का भी त्याग करके शुद्धा भक्ति माने भगवान के गों का को भूल करके भगवान के साथ में कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए गए उन व्यक्तिगत संबंध में भी जो लौकिक व्यक्तिगत संबंध इनको जहां स्थापित किया गया वो प्रेमा भक्ति है साधन भक्ति ही भक्ति और भावभक्ति ही प्रेमा भक्ति बनी जैसे खट्टी अमिया ही खटमिठा आम बनी और खटमिठा आम ही पक्कर के मीठा आम बन गया इस प्रकार प्रेमा भक्ति ही सर्वसाध्य सार है ऐसा जहां निरूपण किया वहां अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई राय ने कहा प्रेमा भक्ति प्रेमा भक्ति का तात्पर्य है लौकिक सद्बंध भाव भगवान के साथ में जीव का भाव नहीं बल्कि लौकिक सद्बंधु भाव यह साध्यसार है यह जीवन का परंपरा लक्ष्य है जैसे कि ये कहा गया कि कृष्ण भक्तिरस भावताम अति क्रियताम यदि कुत्पिप लभ्यते तौल्य मूल्य मेकलम जन्मकोट सुख तभ्यते कृष्ण भाव से युक्त यदि प्रीति कहीं मिलती है तो खरीद लो एकमात्र कारण है करोड़ों जन्मों के सुख से भी वो प्राप्त नहीं होगी पद्यावली में भी यही कहा है कि जब तक प्रेम उनसे हृदय भूख नहीं हो जाए तब तक जो भूख प्रयास उनकी ओर आसक्ति लगी रहेगी तो जब भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी उस समय भक्ष और पेड़ ये दोनों भी सुख का नहीं होंगे नहीं होंगे ये लौकिक सद्बंध भाव की बात कही प्रभु कहे एहो हाय ठीक हाँ। ये भी ठीक है आगे कहा आगे और कुछ कहो छठी जो सोपान है वो छठे सोपान का वर्णन किया शायद छठा ही होगा आ, हाँ तो छठा जो है वो छठा सोपान ये है। तो प्रभु कहे ए सबसे पहला था स्वधर्म आचरण दूसरा धर्म का कृष्ण समर्पण तीसरा है कर्म का त्याग चौथा है ज्ञान मिश्रा भक्ति फिर ज्ञान मिश्रा भक्ति का तात्पर्य होकर के फिर शुद्धा भक्ति और शुद्धा भक्ति के बाद में लौकिक भक्ति छठी लौकिक सद्बंग भाव मयी भक्ति तो प्रभु कहे हाँ ठीक है परंतु एह है ये भी अवश्य है परंतु इसमें भी कहीं न कहीं जो शांत भक्ति है उस शांत भक्ति में कृष्ण के साथ में प्रीति की जा रही है परंत कृष्ण के साथ में प्रीति करने पर भी कहीं न कहीं महत्व ज्ञान छिपा हुआ है शांत भक्ति कहेंगे उसे जहां कृष्ण को ब्रह्म समझ करके कृष्ण की आराधना की जाए ब्रह्म की आराधना नहीं कृष्ण को ही ब्रह्म समझा जाए कृष्ण को ही परमात्मा समझा जाए और फिर कृष्ण की आराधना की जाए नारायण की भी नहीं मुरली मनोहर जो कृष्ण हैं उनकी जहां ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप में आराधना की जाए उसका नाम है शांत भक्ति कृष्ण के साथ में प्रेम है पंथ कृष्ण मेरे कृष्ण ब्रह्म हैं मेरे कृष्ण परमात्मा हैं मेरे कृष्ण वैकुंठनाथ हैं इस दृष्टि से यदि आराधना की जाए जैसे अक्रूर जी इत्यादि आराधना कर रहे हैं कि ये साक्षात परमात्मा हैं तो उस भक्ति का नाम है शांत भक्ति पंथ शांत भक्ति में अभी भी जो प्रेम लौकिक संबंध भाव है उसकी गंध नहीं नारद जी कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं पंत कृष्ण को परमात्मा समझ रहे हैं ब्रह्म समझ करके आराधना कर रहे हैं तो उनकी जो भक्ति है वो शांत भक्ति कहलाएगी परमात्मा समझ करके कृष्ण की आराधना की जाएगी पंत जहां कृष्ण को राय कहे दास प्रेम सर्वसाध्य सार दास्य प्रेम ही सर्वसाध्य सार होकर के विराजमान है दास्य प्रेम का तात्पर्य है कि हमारे राजा हैं श्री ब्रजराय नंद और उन नंद के ये पुत्र हैं हम नंद बाबा की प्रजा हैं और प्रजा होने पर राजकुमार से हम प्रीति कर रहे हैं यहां ब्रह्म से प्रीति नहीं है नारायण से प्रीति नहीं है परमात्मा से प्रीति नहीं है बृजराज कुमार से प्रीति ये हो गया दास यहां पर शुद्ध लौकिक भाव है ईश्वर भाव गया ईश्वर भाव नहीं तो ये सार है इसीलिए कहा यह नाम श्रुतमात्रम भवत निर्मल तसे तीर्थ पदक किंबा दासा नाम अवशिष्य वे दासगण भगवान के नाम को सुनने मात्र से ही अत्यंत निर्मल हो जाते हैं ऐसे परम परम पुण्यात्मा जो दासगण हैं, उनके लिए बताओ दासानाम किम अवशिष्य दासों के पास में क्या बाकी रह गया दासों के लिए क्या बाकी रह गया दासानाम अवशिष्य दासों के लिए कोई भी चीज बाकी नहीं है। यहां पर बिल्कुल अब लौकिक संबंध हो गया कहे आगे कहा आप आग। बोल ये भी है पर इसमें भी एक दोष है वो दोष ये कि कहीं गौरव बुद्धि तो है राजकुमार है इसलिए भाई जरा संभल करके बोलना जवान के ऊपर कंट्रोल रखकर के बोलना वैसे ही मत बोल देना उल्टा सीधा राजा से राजकुमार से जैसे बोला जाता है वैसे ही श्री जी लगा करके बोलना वहाँ पर भी अत्यंत अत्यंत जो संबंध प्रीति है उसकी इतनी गाढ़ता नहीं है कि गाढ़ता के कारण श्री कृष्ण को डांट दिया जाए ऐसा नहीं है इतना संबंध नहीं है वहां पर आधा एक प्रोटोकॉल बना रहेगा एक आदरणीय जो व्यवहार है वह कहीं बना रहेगा तो प्रभु कहे ए भी ठीक है लौकिक सद्बंध भार है अत्यंत संबंध की गारता हो गई संबंध की गालता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है संबंध की गाड़ता हो गई परंतु इसमें भी गौरव बुद्धि है अभी ममता बुद्धि पूरी तरह से नहीं आई आगे कहो ममता बुद्धि है पंत ममता बुद्धि के ऊपर गौरव बुद्धि भी थोड़ी हावी है पूरी ममता बुद्धि नहीं आई राय कहे सक्ष प्रेम सर्व साध्य सार राय बोले इससे भी बढ़कर के साध्य सार वस्तु है वो है सक्ष प्रीति सक्ष प्रीति और भी ज्यादा बड़ी होकर के विराजमान है सक्ष प्रीति सक्ष प्रीति में गौरव नहीं है सखी प्रीति में कंधे पे चढ़े कंधा पे चढ़ाए सुखानुभूत परदेवतेनो मायाश्रुता नाम नरदारकेणो सा कम बिजर हो कृतपुण्य पुंजा जो ज्ञानी है वे श्री कृष्ण को ब्रह्म समझ रहे सताम ब्रह्म सुखानुभूतिया और वे अपने आप को ब्रह्म का अंश समझ करके ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं इसलिए वहां पर ममता संबंध नहीं है दास्यम का ता नाम पर दैवतेनों दो दास्य हो गए ये परम दैवत हैं हमारे राजा के बेटा हैं ये विराजमान हैं परंतु मायाश्रता नाम कहकर के जहां कहा वहां प्रेम बंधन में जो बधे हुए हैं सखागण वे जैसे हम गोप कुमार ऐसे कन्हैया भी गोप कुमार और कंधे पर चढ़ेंगे कंधा पे चढ़ाएंगे चड्डी खाएंगे चड्डी खवाएंगे और कन्हैया के जूठन खिलाएंगे जूठन खाएंगे ये भाव जहां पर विराजमान संकोच नहीं है वहां पर माया श्रोता माया माने ममता ममता से युक्त होकर के माया दंभे कृपाएं हम कृपा की जिनमें अधिकता है वे नर दारणों तो सताम माने ज्ञानी उनको ब्रह्म सुख के रूप में ध्यान करेंगे का का तात्पर्य है वैधि भक्ति को धारण करते हुए जो श्री कृष्ण को परम व्योम नारायण अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी करके मानते हैं वे पर दैवत होकर के श्री कृष्ण की आराधना करेंगे परन्तु जो प्रेमी जन है वे इनको मनुष्य मानेंगे तो ज्ञानी जनों के लिए ब्रह्म सुख अनुभूति के रूप में है माने ब्रह्म सुख भी अनुभूति के रूप में प्राप्त होगा ईदम कहकर के वर्णन नहीं करेंगे बस उसका अनुभव अनुभव माप्त करेंगे एकदम कहने पर भी अभी मुख्य सायुज्य नहीं हुआ बाद बाधसायुज्य है सो हम यह जो अनुभूति है यह बाध साहुज्य साहु है इसकी इस अनुभूति का भी बाद होगा अभी पूरे ब्रह्म के साथ में मिले नहीं है अहम कहीं विराजमान है सो हम मैं ब्रह्म में ये कह रहे हैं यहां पर भी अहम विराजमान है और अहम का अभी बाद होना विराजमान है इसलिए इसको कहेंगे बाद साहुज अभी मुख्य साहु जो नहीं हुआ यह बादशाह जय और अहम को भी हटा देंगे तब जाकर के जीवात्मा ब्रह्मात्मा में मिलेगी तो ब्रह्म सुख नहीं कहा ब्रह्म सुख अनुभूति कहा उस समय ज्ञाता ज्ञे ज्ञान इनके बीच से ज्ञान का पर्दा जब हट गया तब अनुभूति रूप में ब्रह्म मिला ज्ञ रूप में ब्रह्म नहीं सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म ये जो वचन है इसमें ब्रह्म गे है इसका मतलब ज्ञाता अलग है गे अलग है बीच में ज्ञान का पर्दा है परंतु जहां ब्रह्म सुखानुभूतिया केवल ब्रह्म सुख नहीं बल्कि अनुभूति के रूप में ब्रह्म रह जाए ज्ञान का पर्दा भी हट जाए तब ज्ञाता और गे एक होकर के रह जाए एक हो जाएंगे और केवल अनुभूति अनुभूति मात्र रह जाएगी अनुभव कर्ता भी समाप्त हो जाएगा और अनुभव का विषय भी समाप्त हो जाएगा ब्रह्म भी खो गया और जीव भी खो गया ज्ञाता और गे दोनों तो हट गए और केवल ज्ञान ज्ञान मात्र वहां पर रह गया ज्ञाता गे ज्ञान में ही आकर के विराजमान हो गए इसलिए अनुभूति मात्र हो गया इतम सप्ताह ब्रह्म सुखानुभूतिया ब्रह्म सुख नहीं कहा ब्रह्म सुख कहा ज्ञाता और गे इनका भेद भी जहां मिट गया दास्यम गैवसेनो जो वैकुंठ सेवक हैं वे पर दैवत के रूप में उनकी आराधना कर रहे हैं अनंत कोट ब्रह्मांडों के महानायक होकर के ये विराजमान हैं और उनके इस वैभव को देख करके हम उनकी शरणागति ग्रहण कर रहे ऑपुलेंस के कारण उनकी शरणागति वैभव के कारण उनकी शरणागति ग्रहण की जा रही है माया श्रोता नम परंतु जिनमें माया है माया माने ममता माया ममता जिन में विराजमान है वे तो नरदार दारणों हमारे राजा श्री नंद राय हैं हम उनकी प्रजा हैं और श्री नंद नंदन नंद राय कुमार हैं इनकी हम आराधना कर रहे हैं और इनके साथ में साकम बिजर हो उनके साथ में वे सारे सखागण विहार कर रहे हैं कृत पुंजा पुन्य इनके पुण्य का क्या वर्णन किया जाए पुण्य माने कोई असाव अलौकिक वस्तु विराजमान पुण्य माने पुण्य नहीं सत्कर्म नहीं सुकर्म नहीं बल्कि कोई अद्भुत वस्तु इनमें विराजमान महाप्रभु की भाषा आप फिर दोबारा बदल गई बोले एहो उत्तम बोले यहां और भी यह उत्तम बात है यहां पर ऐश्वर्य समाप्त हो गया और ममता और भी ज्यादा जुड़ गई इसे सातवी कोटि में कहा बल ठीक है यह भी उत्तम है इसके आगे कहो राय कहे बासल्य प्रेम साध्य सार राय ने कहा बासल्य प्रेम संपूर्ण साध्य का सार होकर के विराजमान है वासल्य प्रेम में श्री कृष्ण मेरा बालक है मैं हूं गार्जियन कृष्ण है मेरा वार्ड और कृष्ण का मैं अनुशासन करूंगी ये विचार करके यशोदा में कृष्ण को भी बांधना है नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि आज नंद बाबा इनका जात कर्म नाम कर्म संस्कार कर रहे हैं यशोदा जी के स्तन का कृष्ण पान कर रहे हैं चो न भवो न श्री अप्रिंग संशया प्रसादम ले भरे गोपी य पाप विमुक्तदा ब्रह्मा को ये लाभ नहीं मिला शिव को लाभ नहीं मिला लक्ष्मी को ये लाभ नहीं मिला ब्रह्मा भले भगवान के पुत्र हैं शिव भगवान के स्वरूप या मित्र ही हैं लक्ष्मी उनकी अपनी शक्ति प्रिया है फिर भी लक्ष्मी को यह लाभ नहीं मिला कि लक्ष्मी कृष्ण को बांध ले परंतु प्रसादम ले भरे तो भरे अन्यों को यह वस्तु प्राप्त नहीं हुई और श्री यशोदा जी को यह लाभ प्राप्त हो गया कि उन्होंने कृष्ण को भी बांध लिया तो नकार का तीन बार जो प्रयोग करके मानो ये दिखा रहे हैं कि यशोदा के भाग्य को ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी जी भी प्राप्त नहीं कर सकी नहीं कर सकी नहीं कर सकी और यशोदा को प्राप्त है है, कौन सी चीज प्रसादम बोले आज कृष्ण की कृपा फिर मन बोला गलत ऐसे में कृष्ण की आ कृपा करेंगे कृष्ण तो भरे हुए हैं है। मैया के आगे कृपा करने वाली तो मैया है इसलिए प्रसाद शब्द का प्रयोग करना चाह रहे थे शुभदेव जी परंतु प्रसाद शब्द को उपयुक्त न देखकर के कह रहे हैं या कोई अद्भुत वस्तु प्रसाद की बात नहीं कही जा सकती है क्योंकि श्री यशोदा को आज प्रसाद की जरूरत नहीं है प्रसाद की जरूरत तो कन्हैया को है कन्हैया उनखल में बधे हुए हैं कोई खोल दे वे कनिक मैया के प्रसाद को चाह रहे हैं कृपा को चाह रहे हैं इसलिए तक कोई अपूर्व वस्तु इसको प्रसाद भी नहीं कहा जा सकता प्राप्त आश्चर्य की बात यह है कि जो दूसरों को मुक्ति दे देते हैं उनको कोई अद्भुत वस्तु श्री यशोदा का यद तक कहकर के प्रेम की ओर संकेत कर रहे हैं जैसा प्रेम यशोदा को प्राप्त है ऐसा प्रेम इन सबको प्राप्त नहीं है ये सब तो प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं पंत कन्हैया मैया का प्रसाद चाह रहे ये अंतर है दोनों इसने यत शब्द का प्रयोग किया कोई अपूर्व वस्तु जो श्री यशोदा को प्राप्त है अर्थात ऐसा प्रेम जो श्री यशोदा को प्राप्त है उस प्रेम को ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी ने न लेभरे न लेभरे न लेभरे यशोदा ने यह तत्मा ने कोई अपूर्वस्तु प्राप्त की जिसके कारण कृष्ण इनके बशीभूत हो करके ही विराजमान हुए हैं प्रभु कहे एहो उत्तम ठीक है यह भी उत्तम है इसके भी आगे कहो राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य साध बोल कांता का जो प्रेम है वही सारे साध्यों में सार होकर के विराजमान अब नवी कोटि में पहुंच गए नवमी कोटि में पहली थी कर्म स्वधर्म पालन दूसरा था अपने धर्म का कृष्ण को समर्पण तीसरा था कर्म का त्याग चौथा था ज्ञान मिश्रा भक्ति पांचवा था शुद्धा भक्ति ऐश्वर्यमयी शुद्धा भक्ति बैदी भक्ति वैकुंठ की छठा जो था वह था ममता मई भक्ति माने शांत भक्ति शांत भक्ति से बढ़कर के फिर सातवा जो हुआ वो हुआ दास्य भक्ति फिर सक्ष भक्ति फिर वासल्य भक्ति मवस भक्ति का अब दशमी भक्ति के रूप में दशम पदार्थ के रूप में यहां पर निरूपण कर रहे हैं कांता प्रेम सर्व साध्य सा दसवा सोपान हुआ कांता प्रेम वही सर्वसाध्य श्रोमणी होकर के विराजमान राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य नायम रते प्रसादम सर्वसाध्य साध नायता प्रसाद रुचाम कंठ लब्धा शिशाम य उदगात ब्रज सुंदरी नाम आह इन ब्रज सुंदरियों के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए उद्धव जी ब्रिज में आकर के गोपियों की वंदना करते हुए कह रहे हैं यम श्रियोग तु नितंत रते प्रसाद बोले आहा सुखदेव जी कह रहे हैं नायम श्रीयोग श्री अरे अंग अरे प्यारे उद्धव ने अरे प्यारे परीक्षित तू तो श्री मन लक्ष्मी को भी नितान्त रते प्रसाद अत्यंत श्रेष्ठ रति का प्रसाद लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ जब लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ तो नलन जिनके अंग से कमल सरी की गंध निकल रही है ऐसी अन्य स्त्रियों को तो मिलेगा कहां से स्वर्गी की देवंगना को तो जाने दो कहीं दूसरी जगह घास कूड़े उनकी तो बात क्या करनी तो नलनगंध रुचाम जिनके शरीर से कमल की गंध आ रही है ऐसी पद्मनी उन स्वर्ग की नायिकाओं का तो कहना ही क्या अन्य कुत अन्य स्त्रियों कहा टेंगी लब्धा शशान श्री ब्रिज गोपकारों को यह सौभाग्य मिला कि रास में श्री कृष्ण की भुजा को अपने बाएं कंधे के ऊपर धारण करके गलवैया देकर के इन्होंने नृत्य किया सौभाग्य लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ अन्य देवानाओं की बात क्या है और तो और क्या श्री महशी रंग रुक्मणी इत्यादि को भी रास करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तो भुजदंड गृहित कंठ लग्धा प्यारे की गलवैया देकर के रास करने का जो सौभाग्य है यह उद्घाट ब्रज सुंदरी इन ब्रिज सुंदरियों को जो प्राप्त हुआ वह अन्य किसी को नहीं हुआ ब्रिज सुंदरी नाम कहकर के दिखाया कि के केवल प्रेम में ही ये बड़ी नहीं है बल्कि सुंदरी नाम कहकर के सौंदर्य में भी ये लक्ष्मी और रुक्मणी की अपेक्षा श्रेष्ठ है इसे सुंदरी शब्द का प्रयोग किया कई ब्रिज बल्लभी नाम है पाठ कहीं ब्रिज सुंदरी नाम है ब्रिज नाम पाठ ज्यादा चमत्कार है जो कि गुणों में भी लक्ष्मी की भी अपेक्षा इन ब्रज गोपी की महिमा को और अधिक स्थापित करता है इसलिए तासाम आविर्भूत मुखाम्बुज श्री श्याम सुंदर शौरीय कहकर के शुभदेव जी गोपी भाव में भावित होकर के कृष्ण के प्रति कठोरता धारण करते हुए कह रहे हैं कि इन गोपियों के बीच में श्री कृष्ण उपस्थित हुए स्मयमान मुखाम्बुज इन्होंने पहले कभी मथुरा में शूर के वंश में जन्म लिया इसलिए महाशय जी में थोड़ा सा क्षत्रिपने का कठोर चित्त है संस्कार के कारण वो कठोरता आ गई है शुद्ध यदि मथुरा में जन्म नहीं लिया होता और यदि यहाँ जन्म लेते तो ये बड़े कोमल होते यशोदा जी का स्वभाव इनको मिला अभी इनको यशोदा जी के सोहाव के साथ साथ थोड़ा सा कभी कभी वो मथुरा के जो गुण हैं वो आ जाते हैं क्षत्रियपना आ जाता है इसलिए मेरी स्वामी जी को जब रूला लिया है तब महाशय जी प्रकट हुए हैं ये शुभदेव जी का शौर्य कहने में कहीं आक्षेप का भाव है इसमें मान मुखाम बुझा न तो हृदया बुझा श्री कृष्ण अधरों पर मुस्करा रहे हैं का हृदय भी पसंद नहीं है मन में अपराध की भावना है हर मेरे कारण मेरी श्री प्रिया श्री राशेश्वरी श्री राधिका को इतना कष्ट हुआ इसलिए मन पसंद नहीं है समय मन न तो हृदयांबुजा मुख मात्र प्रसन्न हो रहा है हृदयाम्बुज नहीं है पीतांबर धरा उस समय ये पीतांबर है पंथ पीतांबर के छोर को भी हाथ से पकड़े हुए हैं धर शब्द का अर्थ ही है कि पीतांबर कहने से ही कृष्ण का बोध हो जाता पीतांबर कृष्ण का ही एक नाम है पंत धर कहने का मतलब है कि आज पीतांबर के छोर को अपने हाथ में पकड़ रखे हैं कभी शिवप्रिया के आंखों से बहने वाले आंसुओं को पहुंच रहे हैं कभी अपने आंसुओं को भी पहुंचते जा धरा शब्द का प्रयोग किया धरा सृग्वि माला दिखा रहे हैं बोले प्रिय आपने जो माला दाई देखो आप में कितनी प्रीति है इस माला का मैं त्याग नहीं कर रहा हूं इस माला को अभी भी पहने हुए सृग्वी साक्षात मनमत साक्षात मनमत कौन है श्री ब्रष्वानंद ने राशेश्वरी उनके भी मन को मतने वाले मनमत माने कामदेव और प्रेम गोपराणाम काम इत्यगमत प्रथाम व्रज में प्रेम का नाम ही काम है अतः काम शब्द के द्वारा प्रेम शब्द के द्वारा श्री राधा रानी का ही गोद होता है तो मनमथ का अर्थ हुआ प्रेम स्वरूपा श्री राधे का और उनके मन को भी मत देने वाले श्री श्यामचंदर है साक्षात मनमथ मनमथ वे कामदेव के कामदेव स्वरूपा प्रेम स्वरूप आश्री प्रिया उनके भी मन को मत देने वाले हैं प्रिया इनके मन को ये प्रिया के मन को मतने वाले हो करके विराजमान यही जो कांता प्रेम है यही साधसार हो करके विराजमान है कृष्ण प्राप्ते रोपाय बहुविध कृष्ण प्राप्ते तारतम्य बहुत अच्छा कृष्ण प्राप्ति के अनेक अनेक उपाय हैं पर इन कृष्ण प्रेम में कृष्ण प्राप्ति के इन प्रेम सेवा में कहीं तारतम्य है तारतम्य का मतलब है तर और तम का भाव विराजमान तर और तम का भाव विराजमान है अर्थात दास प्रेम की अपेक्षा श्री कृष्ण प्रेम श्री मधुर प्रेम सर्वोत्तम है शांत भक्ति में केवल कृष्ण निष्ठा है कि वे ही एकमात्र ब्रह्म तत्व हैं परमात्मा तत्व हैं कृष्ण निष्ठा माने सर्व के आश्रय रूप में कृष्ण का विचार सर्वाश्रय रूप में कृष्ण का मंत्र है मूल्य मनोहर यह मूल्य मनोहर सर्वाश्रय ये हो गया शांत शांत भक्ति दास भक्ति में दो गुण आ गए कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा सक्ष भक्ति में एक गुण और जुड़ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच वृत्ति कंधे पे चढ़ेंगे कंधे पे चढ़ाएंगे बासिल भक्ति में एक गुण और जुड़ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि लाल्यता पाल्यता ज्ञान ये नया जुड़ गया मधुर भक्ति में एक गुण और जुड़ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि लाल्यता ज्ञान अपने प्राणों से भी मैं इनका पालन करूंगी और आत्मसमर्पण अपने देह का भी समर्पण करके प्यारे को किसी प्रकार सुख दूं तो देह मात्र देह का भी समर्पण कर देना यह आत्मसमर्पण ये विराजमान जैसे पृथ्वी तक आते आते सारे गुण पृथ्वी में प्रकट हो जाते हैं इसी प्रकार ये सारे गुण यहाँ पर प्रकट हो गए हैं पूर्व पूर्व जो रस हैं उन वे श्री मधुर प्रीति में सर्वोत्तम रूप में विराजमान हैं पर पूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा हित इस मधुर प्रीति से जैसी कृष्ण की पूर्ण प्राप्ति होती है जैसा दाम्पत्य प्रेम में इस मधुर प्रेम में श्री कृष्ण वशीभूत होते हैं वह सर्वोत्तम है तो प्रेम वश कृष्ण का है भागवते पूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा हित मधुर प्रेम के द्वारा ही श्री कृष्ण की संपूर्ण प्राप्ति होती है इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मय भक्ति भूता नाम अमृतत्वाय कल्पते दृष्टिया यदासी मत्स्ने हो भगवती नाम मदापना जी कुरुक्षेत्र में जिस समय मिले उस समय गोपियों को धैर्य देते हुए कह रहे हैं कुरुक्षेत्र मिलन में कि गोपियों मेरी जो भक्ति है वो अन्य कोई प्राणी करता है तो उसे अमृतत्वाय कल्पते मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो मेरी भक्ति दूसरे लोगों को तो जो भाव रहित होकर के मेरी भक्ति कर रहे हैं ऐश्वर्य के आधार पर मेरी भक्ति कर रहे हैं ममता गंध रहित तो होकर के जो मेरी भक्ति कर रहे हैं भक्ति तो कर रहे हैं परंतु तो ममता गंध नहीं ऐश्वर्य के कारण मुझे सुख देने के लिए जहां इंद्रियों का अनुशीलन हो रहा है ऐसी जो मेरी भक्ति की जा रही है वह अन्य लोगों को अमृतत्व आये कल्पते मोक्ष प्रदान करने वाली है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करके मोक्ष प्रदान कर देगी सुख को प्राप्त करा देगी परंतु ममता सहित यदि भक्ति की जाएगी और ममता की प्राप्त परकाष्ठा कहां है मधुर प्रीति में उस मधुर प्रीति में दाम्पत्य प्रीति में प्रिया प्रीति में जहां विराजमान है वहां पर प्रिया प्रीति में जो प्रीति है दृष्टिया यदाशीत मत हो आपका मुझ में जो स्नेह है वह भवती नाम मदापना वह तो आपको मुझे ही प्राप्त करा देने वाला है अर्थात जब, जब जब भी हे गोपी अपनी छाती पर हाथ रख करके देख लो जब जब तुमने मेरा ध्यान किया होगा मैं तुम्हारे सामने उपस्थित होता हूं कि नहीं गोपी विचार किया हां है तो सही बात उपस्थित हो जाते तो स्वप्न है बोले यही भ्रम है स्वप्न नहीं है मैं साक्षात तो उपस्थित होता हूं परंतु साक्षात तो उपस्थिति को तुम भ्रम मानती हो तो श्री बिरह काल में भी गोपियों का श्री कृष्ण का गोपियों के पास में बिरह काल में भी जो आना वो तीन प्रकार से कभी स्वप्न में कभी आविर्भाव में और कभी पुनरागमन तीन प्रकार से कभी तो स्वप्न में दर्शन करती हैं ठाकुर का कभी श्याम सुंदर का दर्शन किया और श्याम सुंदर आगे उनके साथ में रास रचा रहे हैं और रास रचा करके जब गोपियां अपने घर में आई बोले तो अरे ये तो हमने सपना देखा था लो साक्षात ठाकुर जी श्री कृष्ण इनके साथ में पूरी रात्रि रास करते रहे हैं इनके साथ में ही विलास करते रहे हैं परंतु तो एक क्षण में ही लीला शक्ति अनुभूति करा देती है ये तो मेरा भ्रम था तो जो साक्षात मिलन है जो श्री भाव है भाव में कृष्ण नित्य इनके पास में आविर्भूत होते हैं परंतु तो उसको ये स्वप्न समझती हैं, कभी पुनरागमन पुनरागमन है जैसे दंत का बध करके श्री कृष्ण ब्रिज में रहे और ब्रिज में रहने के बाद में पुनः दो महीने ब्रिज में गोपों के साथ में रह करके प्रकट लीला को अप्रकट लीला में मिलाते हुए गोपों को साथ में लेकर के आप अपने धाम को अपने अप्रकट लीला में पधारे वो है पुनरागमन तो कभी पुनरागमन के रूप में कभी आविर्भाव के रूप में और कभी स्फूर्ति के रूप में स्वप्न आदि स्फूर्ति के रूप में इन गोपियों के साथ में श्री कृष्ण का मिलन है ठाकुर जी यहां पर यही कह रहे हैं कि मैं भक्ति निभूता नाम अमृतत्वाय कल्पते मेरी भक्ति अन्य जीवों को तो केवल मोक्ष प्रदान करने वाली है पंत दृष्टिया सौभाग्य से आप में ऐसा स्नेह है कि भक्ती नाम मदापना आपके सामने कभी मैं स्फूर्ति के रूप में कभी आविर्भाव के रूप में और कभी पुनरागमन के रूप में मैं आपके साथ में मिलता हूं कभी पत्रिका भेज करके कभी उद्धव भेज करके कभी श्री बलराव जी को भेज करके और कभी स्वयं भी तुम्हारे पास में आकर के तुम्हारे साथ में मिलन प्राप्त करता हूं गोपियों तुम्हारा जैसा प्रेम है वैसा ये प्रपद्यन्ते यथाम प्रपद्यंते जैसा तुम्हारा प्रेम है मैं भी तुम्हारे उस प्रेम के ही बशीभूत होकर के विराजमान हूं पंत गोपी हो यहां पर तुम्हारे सामने आकर के मेरा प्रेम कहीं फिसड्डी निकल गया वह असफल हो गया एक पहलवान सब जगह खंब ठोकता हुआ डोले क्या आ जाओ कोई हमसे कुश्ती लड़ लो अब कभी कभी शेर को भी मिल जाते हैं, एक सवासन मिले बोले साहब मीडिया में छा रहे हो आजकल तुम्हारा क्या कहना सब जगह तुम तुम दिखते हो पेपरों में हेड जो हेडलाइन है उनमें मीडिया में सब जगह छाए हुए हो आपसे कौन कुश्ती लड़ सकता है हम तो बस यदि आप एक कृपा कर दे के आपके साथ में एक फोटो हमारी हो जाए तो उसका एनलार्जमेंट करा करके हम अपने ड्राइंग रूम में सजा करके रखेंगे अभिमानी पहलवान बोला बोले अजय ऐसी बात है कहा है तुम्हारा फोटोग्राफर उसको बुला लो फोटोग्राफर तैयार था बिल्कुल तैयार करके बोले हाँ रेडी और उसने जैसे ही क्लिक किया बोले हाथ मिलाइए क्लिक करने के पहले उस अभिमानी पहलवान का इन सबासे पहलवान ने जैसे ही हाथ पकड़ा और जो जोर से दबाया अभिमानी पहलवान का तो पंजा उतर उ न पारे हम न पारे हम नपारे हम निर्वध्य संयुज सृत्यम विविधा युषा पिवाहा बोले अजय साहब अब तो हाथ छोड़िए छोड़िए छोड़िए ऐसे ही श्री श्याम सुंदर सब जगह अपनी ना दिखा रहे हैं कि कोई मेरे बराबर नहीं है ये यथामंते हम परंतु तो जब किशोरी जी के सामने आए तो किशोरी जी के तनिक सी प्रीति का विचार करते ही चरणों में गिरते हुए बोले कि न पारे हम न पारे मैं आपका पार नहीं पा सकता श्री कृष्ण सौंदर्य राधिका प्रेम ऐसे ही सर्वशांत श्रोमणि होकर के विराजमान अर्थ तत्ता कई श्लोक दिए जा रहे हैं श्री राधिका प्रेम की महिमा का माने मधुर प्रीति जो है उसमें भी सर्वोत्तम प्रीति कौन की है वो सर्वोत्तम प्रीति श्री राधिका प्रीति है वो राधिका प्रीति ही सर्वोत्तम तो में सोपान पर आकर के श्री राधिका पहले मधुर प्रीति मधुर प्रीति में भी सर्वोत्तम प्रीति कौन सी है बुलश्री राधिका प्रीति वही सर्वोत्तम होकर के विराजमान सो कह रहे हैं तत्व अति तो शोभा थी पर श्री प्रिया जी के आगे श्याम सुंदर की अतिशोभा हो मणि नाम हिमा नाम महामारक तो ये था जैसे किसी पन्ना की किसी नीलमणि की शोभा सोने की कटोरी में जैसे होती है वैसी हाथ में अकेले कोई नचाए तो रत्न की शोभा नहीं होती है जराओं में जैसी शोभा होती है वैसी शोभा होती है ऐसे मध्य मणिनाम हिमानम महामार कत्व तो था जैसे गोपियों के बीच में महामरकत नीलमणि की पन्ना की हरी मणि की जैसे शोभा होती है मरकत मणि की शोभा ऐसी गोपियों के बीच में ही श्री श्याम चंद्र की सर्वोत्तम शोभा होती है महाप्रभु को पूरी तरह से अब संतोष हुआ और महाप्रभु ने अब अभ्युपगम किया स्वीकार किया प्रभु कहे ऐ साध्यावधि सुनिश्चय मतलब इसके बाद में यह साध्यावधि हो गई सुनिश्चय मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया मैंने आपसे यही किया था कि साध्य साधन तत्व का निरूपण करो साध्य तत्व का मेरे सामने अब निर्णय हो गया कि श्री राधिका प्रेम साध्य श्रोमणी है वो भी केवल ऐसे ही नहीं सुनिश्चय निश्चयपूर्वक इससे बढ़कर के राधिका प्रेम से बढ़कर के और कोई साध्य नहीं हो सकता है परंतु तो कृपा कवि कहो यदि आगे किचू हो <laughs> इसके आगे भी यदि कोई पदार्थ है तो कृपा करके कहिए राय रामानंद तो चक्कर में पड़ गए सिर पकड़ करके कह रहे हैं राय कहे हा आ पूछे हेन एक दिन नहीं जानी अछय भोले राय कह रहे हैं कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो राधिका प्रेम से भी आगे की बात पूछे कि राधिका प्रेम के भी आगे यदि कोई वस्तु है तो उसका वर्णन करो क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति त्रिभुवन में है अभी तक मैंने नहीं जाना एक दिन नहीं जाने आचे त्रिभुवन के ऐसा व्यक्ति भी त्रिभुवन में कहीं है जो राधिका प्रेम से भी आगे क्या वस्तु है इसको पूछ रहा हो राय रामानंद कह रहे हैं यहा मध्य राधा प्रेम सार्ध श्रोमणि बोले इन सब के बीच में सार्ध शिरोमणि यदि कोई है तो वो श्री राधिका का प्रेम ही है यहाँ मध्य सर्वशास्त्री जिसकी महिमा यहां महिमा श्री राधिका प्रेम की महिमा राधिका से बढ़कर के सर्वोत्तम यदि कोई वस्तु है राधिका प्रेम ही साध्य श्रोमणी है इसके आगे क्या वर्णन करूं आप पूछो इसके आगे कहो राह कह रही राधा प्रेम इन गोपियों के मध्य में भी श्री राधिका का प्रेम ही साध्य श्रोमणी होकर के विराजमान जिनकी महिमा शास्त्रों में वर्णन की गई है और पद्म पुराण के वचन हैं कि यथा राधा प्रिया विष्णु हो तस्या कुंडम प्रियम तथा जैसे श्री राधिका प्यारी है ऐसे ही उनका कुंड प्यारा है सभी गोपियों में वे ही श्री कृष्ण की अत्यंत बल्लवा होकर के विराजमान और श्री राधिका प्रेम के लिए दो श्लोक श्रीमद महाप्रभु ने दिए एक पद्म पुराण का वचन अर्थात श्री राधा कुंड वे श्री राधिका के साक्षात स्वरूप है श्री राधा कुंड की चलक वही श्री प्रिया जी के अंग की चलक है राधा कुंड के सोपान वही श्री प्रिया के श्री अंग के थलो थल है श्री राधा में खिले हुए श्वेत कमल नील कमल पीत कमल वही श्री प्रिया के अधर कमल नयन कमल कपोल कमल वक्ष कमल श्री हस्त कमल चरण कमल होकर के विराजमान श्री राधा में विराजमान कुंद कली प्रभृति वही दंतावली होकर के विराजमान जो चंपे वही श्री प्रिया जी के होकर के विराजमान श्री राधा कुंड में विराजमान कच्छप मच्छ ये प्रिया के नयन प्रिया के वक्षोज होकर के विराजमान जो भ्रमर वही श्री प्रिया के अलकावली होकर के विराजमान श्री राधा कुंड कृष्ण श्री राधिका के ही साक्षात स्वरूप फिर जैसे श्री राधिका अपने शरणागतों को प्रेम दान करने वाली और निज परिकरण में स्थान देने वाली ऐसे ही श्री राधा का यदि कोई सेवन करेगा तो उसे भी श्री राधिका परिकरण में स्थान की प्राप्ति हो जाएगी अतः यथा राधा तस्कुंड प्रियम तथा जैसे राधिका प्यारी ऐसे ही श्री राधा भी श्याम सुंदर को अत्यंत अत्यंत प्यारा है रास में अनंत गोपियों के साथ में ब्यहार करने वाले विषि की श्री राधिका ही एकांत बल्लवा होकर के विराजमान हैं इसीलिए सारी गोपियां ये बात रास में परीक्षा करने के बाद में निष्कर्ष प्रस्तुत करती हैं सिद्ध करती हैं कि अनया राधितो नूनम भगवान हरि हरिदेश्वर अरि यदि राधिका के साथ में तुम प्रतिस्पर्धा करती हो तो तुम अनया तुम तो मैं नीति नहीं है अनया का अर्थ किया नीति से रहित अनया तुम तो मैं विवेक नहीं है जो अविवेकी होगी वो ही श्री राधिका से प्रतिस्पर्धा करेगी जो विवेकनी होगी वह सर्वदा सर्वदा नये से युक्त होगी तर्क के आधार पर जो तर्क को स्वीकार करने वाली होगी वह सर्वदा श्री राधिका का अनुगत्य ग्रहण करेगी अतः अर्थाया अरे अनि मक्कर राधिका के साथ में हो करने के लिए यदि तू बैठी है तो ये उचित नहीं है अरे अनया अरे अनित करने वाली ऐसा मत कर मक्कर मक्कर आराधितो नूनम भगवान हरि हरिश्वरा राधिका ने ही निसंदेह भगवान हरि की आराधना की है जो देख ले हम सबको छोड़ करके श्री कृष्ण इन राधिका को लेकर के ही आगे पधार श्री प्रभु कहे आगे कहो प्रभु कह रहे हैं कि राधिका प्रेम में भी आगे कहो अभी मेरा संतोष नहीं हुआ आपके मुख से अमृत की अपूर्व धारा बह रही है इसको सुनते सुनते मेरे कान कभी भरते नहीं है प्रभु कहे आगे पाइए सुख आपके वचन को सुनकर के मुझे अपूर्व सुख की प्राप्ति हो रही है आपके मुख से अपूर्व अमृत नदी बहे तुमार मुखे तुमार मुख से अपूर्व अमृत की नदी बह रही है एक बात मुझे अभी भी गले के नीचे नहीं उतर रही है बहुत अच्छी नहीं लग रही है इतनी मात्र से संतोष इसलिए नहीं हो रहा हूं कि चोरी करी राधा के नीले गोपी डरे दौड़े गोपी गौणों से भयभीत हो करके डर करके श्री कृष्ण ने राधिका की चोरी करके श्री राधिका को चुपके से पधराया हा इसका मतलब है कि कहीं अन्यों के पृथ्वी उनकी ज्यादा प्रीति है इसलिए उनसे डर रहे चोरी करके क्यों ले गए चोरी करके ले गए इसका मतलब है कि अन्य अपेक्षा है राधिका में प्रेम वह बिना कारण नहीं है अन्य लोगों के टोका टागी से प्रेम कहीं कम होता है जैसे दोरा इसलिए राधिका का प्रेम पूर्ण नहीं है राधिका का प्रेम पूर्ण समर्थ नहीं है इसीलिए कहीं डर करके चोरी करके श्री कृष्ण ले गए इससे प्रेम की गढ़ता स्फूर्त नहीं होती तब हम तो तर राधिका के प्रेम की महिमा जानते जबकि डंके की चोट सबके सामने कृष्ण ले जाती राधिका को चोरा उठा करके तब मानते कि राधिका का प्रेम श्रेष्ठ है अभी तो दूसरों के प्रेम से कहीं प्रभावित हो रहा है राधा लागे गोपीर यदि साक्षात् त्याग तभी जाने राधाए कृष्णे कृष्ण गाह अनुराग यदि श्री राधिका के लिए श्री कृष्ण अन्य गोपियों का डंके की चोट त्याग करके फिर राधिका को ले जाए तब मैं जानूंगा कि राधिका के प्रति कृष्ण का परम अनुराग है श्री राय रामानंद बोले कि आह सुनो सुन तुमने जो बात कही ऐसी बात भी है सबका त्याग करके डंके की चोट भी श्री कृष्ण ले जाते हैं आह श्री राधिका के प्रेम की तुलना त्रिलोकी में नहीं है तान प्रेमेर महिमा राधिका के प्रेम की महिमा को सुनो त्रिगज त्रिजगते तुर्ज, ना राधा प्रेमर उपमा श्री राधिका के प्रेम की समानता त्रिजगत में भी नहीं है और श्री कृष्ण ने डे की चोट सबके देखते हुए श्री राधिका को लेकर के पधारे अन्यों का त्याग कर दिया इसलिए आप जो कह रहे हो कि श्री राधिका के प्रेम की गारता वास्तव में गारता है ऐसा नहीं है गारता में न्यूनता हो अन्य अपेक्षा के कारण गारता में न्यूनता हो कुछ लीलाएं ऐसी भी हैं लीला के लिए कहीं संकोच कर रहे हो पंत कुछ लीलाएं ऐसी भी हैं जहां डंके की चोट प्रेम की गारता के कारण श्री कृष्ण राधिका कुंड करके पधारे और उस समय श्री गीत गोविंद के एक श्लोक को श्री राय रामानंद प्रस्तुत कर रहे हैं जहां पर सब गोपियों के देखते हुए श्री कृष्ण ने राधिका को पधराया के मुरारे रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखला राधाम आदाय हृदय तत्याय ब्रिज सुंदरी के कंसारे अपि श्री कंसारे कृष्ण ने यह वीर रस का प्रयोग श्रृंगार रस का उद्दीपन भाव होता है वीरस के द्वारा नायिका में नायक के प्रति प्रीति और ज्यादा नायक के वीरता को देख के प्रीति बढ़ती है अतः कंसारी शब्द का प्रयोग किया कि उन कंसारी ने संसार वासना बंथ श्रृंखला संसार का तात्पर्य सम्यक सार रूप संसार मान संसार नहीं जन्म मृत्यु को संसार कहते हैं वो नहीं वो संसार नहीं चलेगा यहां पर यहां पर संसार का तात्पर्य है सम्यक सारूप जो वासना है श्री राधिका से जो निरुपाधि प्रेम है सम्यक राधिका से जो निरुपाधि प्रेम है उस प्रेम की श्रृंखला में श्री श्यामचंदर बधे हुए हैं जैसे एक हाथी जब जंजीर को तोड़ता है तो उसके पैर में जो छल्ला और जंजीर का कड़ा बना हुआ है वो एक आध टूट जाते हैं जंजीर का जो कड़ा सबसे ज्यादा कमजोर होता है वहां से जंजीर टूट जाती है और उस जंजीर को भी घसीटते हुए एक दो कड़ों को छल्लों को घसीटते हुए वो हाथी जैसे आगे चलता है ऐसे ही श्रृंख ब्रृंखला श्री श्याम सुंदर श्रृंखला से बधे हुए राधिका के श्रृंखला से बधे हुए हैं सम्यक सारू श्री राधिका की श्रृंखला से जो बधे हुए हैं बंधन को तोड़ा नहीं है राधिका के बंधन को नहीं तोड़ा अन्यों के बंधन को तोड़ दिया है ऐसे राधाम आधार श्री राधिका को लेकर के हृदय अपने हृदय में प्रिया को धारण करते हुए जब भी कह रही है कि न पारे एम चल तुम उस समय हृदय में प्रिया को धारण करके तथ्य जब ब्रिज सुंदरी श्यामचंदरियों का भी पूरी तरह से त्याग कर दिया इसलिए अन्य अपेक्षा न रखते हुए श्री राधिका ने राधिका में श्यामचंद्रन ने प्रीति दिखाई इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि श्यामचंदन में अन्य अपेक्षा है और अन्य अपेक्षा होने पर उनका जो प्रेम है वह गाढ़ नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता उनमें वास्तव में गां प्रेम पूरी तरह से विराजमान ऐसे श्री राधिका उनको ढूंढते ढूंढते श्री श्यामचंदर भी व्याकुल हो जाए और श्री राधिका को लेकर के उस समय पधार श्री श्लोक अर्थ विचारी ने जानी विचारी महाप्रभु इन दोनों श्लोकों का अर्थ विचार कर रहे हैं और विचार करते हुए प्रेम उनकी तरंग महाप्रभु के हृदय में उठ रही है ये प्रकट कर रहे हैं कि जैसे सांप सर्वदा टेढ़ा ही चलता है ऐसे ही श्री प्रिया में कभी कारण से और कभी बिना कारण के मान भी उत्पन्न हो जाता है इसी प्रसंग में श्रीमद महाप्रभु के सामने श्री राय रामनंद मान तत्व का निरूपण करने लगे मान किसका नाम बोले जहां मिलन की सारी अनुकूलता होने पर भी जो भाव मिलन प्राप्त न कर उसका नाम है मान So, उसी प्रियाजी में जब मान उत्पन्न हुआ तब सम्यक सार वासना कृष्णे रास लीला सम्यक सार वासना का तात्पर्य है कृष्ण की रासलीला रासलीला के अवसान में श्री राधिका ही श्रृंखला है राधिका की श्रृंखला को नहीं छोड़ तोड़ा बल्कि अन्य गोपियों की जो श्रृंखला है उस अन्य गोपियों की श्रृंखला को श्री कृष्ण ने तोड़ दिया है प्रभु कहे ये लागे आय स्थाने बोले आहा अब मुझे संतोष हो गया कि श्री श्याम श्यामचंदर को श्री राधिका प्रेम में इतनी गाढ़ता विराजमान है कि उस प्रेम में अन्य कोई अपेक्षा नहीं है श्री राधिका प्रेम उनकी अपूर्व जो गाढ़ता है उस अपूर्व का मैं दर्शन कर रहा हूं अन्य अपेक्षा नहीं है प्रेम की गाढ़ता श्री राधिका में श्याम सुंदर की विराजमान है बोलो राधा रानी की जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री रमण हरि गोविंद जय जय राघारमण हरी बोलो श्री रासेश्वरी राधा राणी की जय प्रभु कहे ये लाग आई तोमा स्थाने जिस चीज को जाने के लिए साध्य तत्व को जानने के लिए मैं आपके स्थान पर आया था सही सब रस वस्तु तत्व तो, तो हिल हाँ ज्ञाने अब मैं संतुष्ट हूं मुझे सारे रस का ज्ञान हो गया और आपने तुलनात्मक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जो साध्य है तो सर्व से श्रेष्ठ साध्य मुझे बता दिया कि श्री राधे का प्रेम ही अंतिम स्थिति में जहां निरुपाधी राधे का प्रेम है अन्य अपेक्षा रहित राधे का प्रेम है वह बारहवीं जो कोटि है वह बारहवीं कोटि निरुपाधी राधे का प्रेम वह साधमी है श्याम सुंदर उस प्रेम की स्थिति में विराजमान है जहां अन्य अपेक्षा भी शाम चुंदर में नहीं है ऐसा राधिका प्रेम किसी दूसरे से भयभीत भी जहां नहीं है और सबको देखते हुए राधिका का त्याग कर रहे को ग्रहण कर रहे हैं अन्य गोपियों का त्याग कर रहे हैं अवे से जानल सेव्य साध्य सा निर्णय आज आपकी कृपा से मुझे सेव्य पदार्थ का निर्णय मिल गया कि कौन की आराधना करनी है राधिका दासी बनना है साधक का जो अभिमान होना चाहिए वो क्या मैं राधे दासी हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है युगल की सेवा निज अभिमान राधिका दासी और जीवन का लक्ष्य युगल की सेवा तो सेव्य और साध्य इन दोनों के सार को मैंने जान लिया साध्य तत्व तो श्री राधिका प्रेम है सेव्य श्री राधिका और राधिका के माध्यम से श्याम सुंदर सेव्य तो सेव्य युगल और साध्य श्री राधिका प्रेम राधिका प्रेम की आराधना करनी है राधिका को जैसे सुख मिले ऐसा प्रयास हमको करना है आगे किनवार मन है आगे आर कि सुनवार मन है इस राधिका प्रेम के आगे भी कुछ सुनने की मेरी अभी और इच्छा है राय रामन तो आश्चर्य में कह रही हैं कि राधिका प्रेम के आगे क्या वर्णन किया जाए राधिका प्रेम के आगे जहां अन्य उपाधि से रहित तो अन्य अपेक्षा से रहित तो श्याम सुंदर की राधिका में प्रीति है इस प्रेम का वर्णन कर दिया इसके आगे क्या वर्णन किया जाए राय कहे ये आमी न जानी यही तुम कहा से कही आमे बाणी कि इसके आगे कुछ हो सकता है ये मैं नहीं जानता हूं तुम जो मेरे मुख से बुलवाते जा रहे हो मैं बोलता जा रहा हूं तुम जैसे तोते को कोई पढ़ाए तोता उसके अर्थ को नहीं जानता है ऐसे ही आप साक्षात ईश्वर हो मैं आप क्या मेरे मुख से कहलवा रहे हो मैं नहीं जान रहा हूं नहीं जान रहा इसमें कहां गलती है कहां अच्छा है कौन सी ठीक है भार मंद कि न जान महाप्रभु कह रहे हैं अजी मैं तो मायावादी सन्यासी हूं भक्ति तत्व को नहीं जानता हूं कुछ भी सार्वभूम कह रहे हैं कि आज आपके संग से मेरा मन निर्मल हो गया कृष्ण भक्ति तत्व कथा तहारे पूछे आज आप कृष्ण भक्ति तत्व कथा मुझसे पूछ रहे हो श्री प्रभु कह रहे हैं आमी नहीं जाने कृष्ण कथा सबे रामानंद जाने ते हो नहीं नाही श्री सारुहम से मैंने प्रभु कह रहे हैं कि मैंने सार्व होम से जब पूछा तो सार्वभों ने मुझसे ये कहा था कि मैं कृष्ण तत्व की कथा को नहीं जानता हूं उन सारी कथाओं को तो श्री राय रामनंद जानते हैं तुम दक्षिण जाओ तो राय रामनंद से वहां तुम जरूर मिलना वे तुम्हारी महिमा को सुनकर के तुम्हारे पास में स्वयं ही चल चल करके आएंगे उनसे ही तुम सारे तत्व को पूछना चाहे ब्राह्मण हो चाहे सन्यासी हो चाहे शूद्र हो जो कृष्ण तत्व को जानता है वही गुरु है बोलो गुरु भगवान ने की जय गुरु तत्व का निरूपण किया विप्र कि किवा व्यासी किवा शूद्र केन नॉय जे ही कृष्ण तत्व बेता से ही गुरु है। कोई ब्राह्मण होने के कारण सन्यासी होने के कारण गुरु बन जाए ऐसा नहीं है जो कृष्ण तत्व को जानता है वही वास्तव में गुरु होने के लायक है सन्यासी कहकर के राय रमन कह रहे हैं सन्यासी कहकर के मेरा आप वंचन मत करो राधा कृष्ण तत्व का ही पूर्ण कर मन श्री राधा कृष्ण के तत्व को आप मेरे सामने कहो मेरे मन को पूर्ण करो यद्यपि श्री राय महा हैं फिर भी कृष्ण माया ने इनके मन को ऐसा आच्छादित कर लिया है और श्री प्रभु की जैसी इच्छा उस इच्छा के अनुसार आगे रस का यह वर्णन करते जा रहे हैं श्री राय राम ने अब उत्तर दिया प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं मैंने ये बात पहले शारूण भट्टाचार्य से पूछी थी बेचुप हो गए उन्होंने कहा दक्षिण यात्रा में जाओगे वहां पर राय राम श्री राय राम से मिलना महारे आप में मैं भले सन्यासी हूं आप भले ग्रस्ते हैं परंतु तो कृष्ण तत्व को आप जानने वाले हैं इसलिए आप गुरु हैं और मेरे सामने इस तत्व का निरूपण करो क्योंकि जो ही यही कृष्ण तत्वेद से ही गुरु हो मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरी इच्छा को पूरा करो राय कह रहे हैं मरे मैं तो नटू हूं सूत्रधार आप हैं जैसे नचा रहे हो वैसे नाचूंगा मेरी जुहा तो केवल वीणा का बाध्य है बचाने वाले बजाने वाले आप ही हैं आप जैसे कहोगे वैसे मैं कहूंगा श्री महाप्रभु ने उस समय श्री राय से कहा कि आप हमारे सामने श्री कृष्ण तत्व उसका निरूपण कर रहे अब श्री कृष्ण का स्वरूप और रस का स्वरूप ये दो वर्णन कर रहे हैं श्री महाप्रभु ने प्रश्न किया राय रामन से कृष्णे स्वरूप कह राधिकार स्वरूप रसकोन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप चार प्रश्न किए इक्यानवे नाइनटी वन पयानवे चार प्रश्न किए हैं कृष्ण का स्वरूप क्या है श्री राधिका का स्वरूप क्या है रस का स्वरूप क्या है और प्रेम का स्वरूप कहें ये चार प्रश्न और किए मैने साध्य तत्व का निर्णय हो चुका है अब साध्य तत्व के यही विवेचन के रूप में चार चीज पूछ रहे साध्य तत्व है श्री राधे का प्रेम वही सर्वोत्तम वस्तु है उपास्य है श्री राधे का उपास्य है उपास्य ही श्री युगल कृष्ण दोनों एक हैं उपास्य तत्व है सेव्य तत्व हैं श्री राधा कृष्ण और साध्य तत्व है राधे का प्रेम राधा का प्रेम से भर करके और कोई दूसरी वस्तु तो नहीं हो सकती तो सेव्य साध्य तत्व निर्णय हो चुका है अब इसी के व्याख्यान में श्री चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद के सामने चार प्रश्नों और थोप दिए दिए कि कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करो का के स्वरूप का वर्णन करो रस के स्वरूप का वर्णन करो और प्रेम के स्वरूप का वर्णन करो उस समय श्री राय रामानंद अब सबसे पहले कृष्ण स्वरूप और रस का स्वरूप दोनों को मिलाकर के वर्णन कर रहे वर्ण हैं जो कृष्ण है वे रसी हैं है इसलिए चार प्रश्नों में दो प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कृष्ण और रस इन दो का उत्तर दे रहे हैं कृष्ण कौन है बोले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधराध गोविंद सर्व कारण कारण ये कृष्ण का के स्वरूप का वर्णन किया कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है सब अवतारी है अनंत वैकुंठ आदि सब उनके अवतार हैं अनंत ब्रह्मांड वे कृष्ण का आश्रय लेकर के ही विराजमान है माने ब्रह्म का आश्रय लेकर के अनंत कोट तो ब्रह्मांड विराजमान है सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं अनादि उनका कोई आदि नहीं है परंतु वे सब के कारण हैं आदि हैं आदि माने कार वे सबके कारण है उनका कोई कारण नहीं वृंदावन उनमें वे विराजमान और काम गायत्री काम बीज उनके द्वारा उनकी उपासना की जा रही है ककार माने कृष्ण लकार माने श्री राधिका लक्ष्मी ई कार माने प्रेम अनुस्वार माने आलिंगन चुंबन रूपी विभिन्न चेष्टाएं श्री प्रियालाल लाल की और नाग माने उनका अपूर्व गूंज उनके अन्य अन्य अनुभव अर्थात जो काम बीज है उस काम बीज का अर्थ हुआ प्रिया लाल का बिलास इस काम बीज का यदि आश्रय आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो श्री प्रिया लाल के बिलास का चिंतन किया जाएगा और बिलास का चिंतन करना यही श्री प्रिया जी का सबसे बड़ा सुख है प्रिया जी के द्वारा श्यामचंदर की सेवा श्यामचंदर के द्वारा प्रिया जी की सेवा निज सुख तो है ही नहीं इस वृंदावन के प्रेम में यहां पर प्रेम सेवा ही एकमात्र लक्ष्य है और वो प्रेम सेवा करते हुए श्री प्रियालाल दोनों विराजमान और श्री प्रियालाल का जो विलास वही काम बीज होकर के विराजमान काम बीज के द्वारा इस मंत्र के द्वारा मंत्र का यह जप किया जाएगा काम बीज का जप किया जाएगा तो काम बीज का जप करने पर प्रिया लाल के बिलास का दर्शन साधक को होगा और बिलास की सिद्धि होगी तो यहां पर कह रहे हैं कि काम गायत्री काम बीजे याद उपासक काम गायत्री काम बीज इनके द्वारा जिनकी उपासना होती है श्री स्थावर जंगम वृंदावन की जितनी भी वस्तुएं हैं साक्षात कामदेव रूप होकर के विराजमान हैं नाना भक्त ताशा महाविर्भुचमय मान मुखाम भा ये उसी श्री कृष्ण काम स्वरूप होकर के वृक्ष के काम रूप होकर के मदन मोहन होकर के विराजमान इसलिए मदन मोहन रूप में जब प्रिया लाल दोनों दोनों के चित्त को हरण करते हुए विराजमान हैं यह प्रियालाल का बिलास ही जीव का परमपरम लक्ष्य है काम बीज का आश्रय ग्रहण करने पर इस बिलास रास के रास बिलास के उसको दर्शन होंगे और रास बिलास में प्रियालाल को सुख देगा यही उसके जीवन का परमपरम लक्ष्य प्रियालाल को सुख प्रदान करना यही जीवन का परम परम लक्ष्य प्रिया प्रियालाल से कुछ मांगना ये लक्ष्य नहीं है श्याम सुंदर से भी मिलकर के अपना सुख ले लेना श्याम सुंदर से मुझे सुख मिल जाएगा ये भी जीवन का परम लक्ष्य नहीं है श्री प्रिया जी को सुख देना लाल जी को सुख देना यही साधक का परम लक्ष्य दोबारा निष्कर्ष की बात कहने केवल एक वाक्य में निज अभिमान राधे का दासी और जीवन का लक्ष्य युगल को सुख देना एक को सुख नहीं युगल प्रियालाल दोनों को सुख देना यही जीवन का परंपरा लक्ष्य ये निष्कर्ष की बात कह आगे श्री रायरामन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण कैसे हैं अखिल ृत मूर्ति ही उस समय तारका पाली ललतो, राधा प्रियां ऐसे विधु माने चंद्रमा है, जो कि अखिल मूर्ति चंद्रमा कैसा होता है रसामृत मूर्ति होता है श्री लाल भी रसामृत मूर्ति हैं चंद्रमा की जब किरणी निकलती है तो अपनी प्रसमर माने निकलने वाली रुचि माने किरणों से रुद्ध तारका पाली तारका नाम करके और पाली नाम करके जो गोपी है ये केवल दो नाम दिए उपलक्षण के रूप में अर्थात श्री राधिका और तारका पाली आदि जितनी भी गोपियां हैं वे कृष्ण के प्रति रुद्ध माने अवरुद्ध हो जाती हैं कल तो श्यामा ललता श्री श्यामा सखी उनके लालित्य का कलित माने निरंतर दर्शन करती हैं तत्वतः वे कौन हैं? ये सारी गोपियां भी उनकी ओर आकर्षित हैं परंतु मुख्यतः राधा प्रेण सब गोपियों की तुलना में श्री राधिका उनकी परम प्यारी हैं, वे राधिका के सबसे अधिक प्यारे होकर के विराजमान हैं। प्रेण ये कंपरेटिव डिग्री है मैंने अन्य गोपियों की तुलना में श्री राधिका के वे अधिक प्रिय होकर के विराजमान हैं ऐसे विधु ऐसे उन चंद्रमा की, की जय हो जय श्री श्रृंगार रसराज मूर्ति होकर के वे विराजमान हैं और इसी का श्री गीत गोविंद में वर्णन किया कि वे मोहन मादन उच्चाटन वशीकरण मारण सबके द्वारा वे श्री प्रियाओं के साथ में ही रास करते हुए विराजमान हैं है श्रृंगार सखान मधो मुग्धो हरि क्रीडती आज मधो माने वैशाख के महीना में ये मुग्ध हरि आज साक्षात श्रृंगारस मूर्ति होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं ये कृष्ण का माधुर्य ऐसा अद्भुत है कि इस माधुर्य का दर्शन करने के लिए और कृष्ण की सेवा का दर्शन करने के लिए स्वयं श्री भूमा पुरुष को भी ब्राह्मण के बालकों को चोराना पड़ा बोले तुम तो भूमा हो ब्रह्म हो ब्रह्म तो सर्वत्र सर्वत्या है तुमको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी ब्राह्मण के नौ बालक क्यों चोराए श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया कि एक ब्राह्मण था उसके बालक जन्म लेते ही मर जाते थे एक दिन नौवे बालक को लेकर के ब्राह्मण कृष्ण की सभा में आया द्वारकाधीश की सभा में और यह बोला कि अरे क्षत्रियो तुम्हारे पाप के कारण मेरा बालक मर गया गले पड़े कि तुम्हारे पाप के कारण मेरा बालक मर गया तुम क्षत्रियों के पाप के कारण और ऐसा कहकर के ऐसा ढीठ ब्राह्मण कि मरे हुए बालक का शव की देरी पर रखकर के करके पट्टा चला जाए और कृष्ण उस समय उस बालक का संस्कार करवा जब दसवें बालक का जन्म का अवसर आया उस समय अर्जुन ने उसके पहले नौवें बालक के समय प्रतिज्ञा की थी कि बालक जो गया वो तो गया अब तेरे बालक की मैं मृत्यु से रक्षा करूंगा ये अर्जुन की तो आदत है कहीं भी भिड़ जाए मृत्यु से कोई बच सकता है क्या बालक का जन्म हुआ बालक रोया अन्य समय बालक का शरीर तो भी संसार में पृथ्वी के ऊपर पड़ा रह जाता था इस बार मृत्यु आई बालक के शरीर को भी उठा करके ले गई अब तो ब्राह्मण गाली दे अर्जुन को कि अरे अर्जुन तुझे धिक्कार तेरे गांधी धनुष को धिका मैंने तेरे पर विश्वास कर दिया मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है मृत्यु अपरिहार्य है मैंने भरोसा कर लिया कि मेरे बालक की मृत्यु से रक्षा करेगा खबरदार संसार में कोई भी मृत्यु को जीतने का प्रयास मत करना मृत्यु को टालने का भले थोड़ा बहुत प्रयास हो जाए वो बात अलग है परंतु मृत्यु को जीता नहीं जाएगा मृत्यु अपरिहार्य है अर्जुन समाधि में बैठे और समाधि में देख ढूंढ रहे हैं कि बालक कहां है कहीं पता नहीं लगा क्योंकि अर्जुन ने समाधि में सारे ब्रह्मांड में बालक को दिखा अब वो बालक ब्रह्मांड में होता तो समाधि में दिख जाता वो ब्रह्मांड में था ही नहीं वे दसों के दसों बालक उनको चुराया था भूमा ने और वे मोक्ष को प्राप्त हो गए ब्रह्म प्राप्त करके विराजमान थे इसलिए ब्रह्म को अर्जुन को समाधि में दिखे नहीं संसार में होते तो समाधि में दिख जाते अंत में अर्जुन तो अपने प्राणों को देने के लिए जो अग्नि में कूदना चाहे श्री कृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन को रोका बोले भाई पति के पीछे सती होती हुई कभी कभी सुनने में आ जाती है तू किसके पीछे सत्ता हो रहा है बोले अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए बोले मैं दिलाता हूं बोले दिलाओगे आप तो आपकी महिमा होगी मेरी महिमा बोले हम तो सारथी हैं महिमा सर्वदा रथी की होती है बैठ रथ में और श्री कृष्ण ब्रह्मांड के बाहर ले गए अर्जुन ने ब्रह्मांड के बाहर जाने की सोची नहीं थी और भूमा पुरुष के पास में पहुंच गए माने जो ब्रह्म ज्योति है जहां ज्ञानी जन मोक्ष प्राप्त करके ज्योति में लीन होते हैं उस ब्रह्म में पहुंच गए ज्ञानियों को केवल तेज का दर्शन होता है जो योगी हैं उनको वहां पर चतुर्भुज परमात्मा का दर्शन होता है पंत भक्तों को वहां पर भगवान का भी दर्शन होता है तो भूमा पर उसका दर्शन किया अर्जुन और श्री कृष्ण ने अब कृष्ण को लीला करनी है इसलिए कृष्ण ने भूमा पुरुष को प्रणाम किया भूमा पुरुष ने भी आशीर्वाद दे दिया जद्यपिपुरुष कृष्ण की अंग कांति है परंतु तो अंग कांति वैभव आज वैभव बान को आशीर्वाद दे रहा है उल्टी बात हो रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री कृष्ण अपनी मूर्ति गिरिराज को प्रणाम कर रहे हैं अब कोई मूर्ति को प्रणाम करता है क्या अपनी मूर्ति को अपने चित्रों को कोई प्रणाम करेगा क्या परंत तो क्योंकि ब्रिजवासियों को गोवर्धन की पूजा सिखानी है इसलिए कृष्ण भी प्रणाम कर रहे हैं जैसे किसी बालक को शिक्षा देनी हो कह रहे हैं अरे दालियाप करो दंड करो जय जय करो दाली को तो खुद भी हाथ जोड़ते हैं देखा देखिए बालक भी हाथ जोड़ता है इसलिए ब्रिजवासियों को श्री की पूजा सिखाने के लिए कृष्ण अपने ही वैभव श्री गिरराज को प्रणाम करते हैं भूमा पुरुष को भी प्रणाम किया अब भूमा पुरुष को नाटक हो रहा है तो भूमा पुरुष ने भी आशीर्वाद दे दिया कृष्ण को उल्टी बात भूमा पुरुष कृष्ण को क्या आशीर्वाद देंगे जो अंगकांति है वो स्वरूप को क्या आशीर्वाद देंगे परंतु यहां उल्टी बात हो रही है भूमा ने भी आशीर्वाद दिया और तुरंत ही भूमा ने फिर सिद्धांत को ये लीला पूरी हुई सिद्धांत को निरूपण कर दिया कि द्विजात्म जा में युव्योरक्षण मयोपनीता के ब्राह्मण के बालक को मैंने चुराया है आप ये रहे बोले चुराया क्यों तुम तो ब्रह्म हो सर्वत्र व्यापक तो हो बोले ब्रह्म बनकर के मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता था जब आप मेरे पास में यहां मैं भूमा पुरुष रूप में विराजमान हूं और आप मेरे पास में आए हो तो आपसे मेरी वार्तालाप हो रही है ये वार्तालाप का सुख ब्रह्म में थोड़ी मिल सकता था ब्रह्म होकर ही तो मैं विद्यमान था परंतु वहां पर आपसे वार्तालाप नहीं कर सकता था आपकी सेवा नहीं कर सकता था आप मेरे लोक में पधारे हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है व्यवहार में कि मैं आपका पूजन करूं आपको गिफ्ट दूं आपको कोई भेंट भेट और ये बालक आपको भेंट दे रहा सेवा करने पर मुझे भी सुख की प्राप्ति हुई ये दिखाया कि ब्रह्म की सेवा नहीं की जा सकती है परंतु भगवत स्वरूप में जब आप आए हो तो मैं आपका वैभव बन करके आपकी सेवा कर रहा हूं ऐसा कहकर के जब बालक को दिया तो वो बालक को लाकर के विराजमान इस तरह से श्री कृष्ण का स्वरूप परम श्रेष्ठ है और वे कृष्ण ही रस तत्व है तो दो प्रश्नों का उत्तर हो गया कृष्ण स्वरूप रहता है और रस स्वरूप कृष्ण का स्वरूप कहो रस का स्वरूप कहो कृष्ण के साथ में ही रसद स्वरूप का अनुभव कर दिया क्या आस्वाद्य स्वरूप श्री कृष्ण है निरूपण कर दिया अब कृष्ण का रूप ऐसा कि अपने रूप को देख करके आपन माधुरी हरे आपना मन स्वयं उनका मन भी अपने स्वरूप को देख करके मोहित हो जाता है अब राधिका तत्व को अब तीसरा प्रश्न रह गया दो प्रश्न हो गए राधिका राधिका तत्व तो राधिका तत्व निरूपण कर रहे हैं कि श्री राधिका का क्या कहना श्री शक्ति परापरोक्षा परापरोक्ता श्री राध का स्वरूप पराशक्ति होकर के विराजमान आह्लादी सम्बित होकर के वे विराजमान हैं कृष्ण को आह्लाद करती हैं इसलिए उनका नाम आह्लादनी शक्ति होकर के विराजमान से शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपन शक्ति के माध्यम से ही श्री कृष्ण अपने सुख का आस्वादन करते हैं श्री राधिका सारी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हैं यह निरूपण किया अब प्रेम के स्वरूप का वर्णन करो ये राधिका के स्वरूप का वर्णन कर दिया राधिका आल्हादमी शक्ति है चार कृष्ण किए थे कृष्ण के स्वरूप को कहो रस के स्वरूप को कहो राधिका के स्वरूप को कहो और प्रेम के स्वरूप को कहो अब प्रेम के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि प्रेम क्या है बोले दे प्रेम स्वरूप देह प्रेम विभावित कृष्ण प्रे श्री श्रेष्ठा जगते श्री राधिका प्रेम की स्वरूप होकर के ही विराजमान है प्रेम से विभावित होकर के विराजमान है प्रेम है एबस्ट्रैक्ट परंतु वो ही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के जब विराजमान संधिनी शक्ति से विभावित माने ज्ञानेन्द्रियों का भी विषय बन जाए दो प्रकार की इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय हैं अंतकरण दूसरी है वाह्यकरण अंतकरण के द्वारा ब्रह्म का अनुभव हो सकता है मन के द्वारा परंतु तो बाह्यकरण जो है उनके द्वारा शब्द स्पर्श रूप गंध इनका आस्वाद होता है जब तक आनंद संधनी शक्ति से युक्त नहीं होगा तब तक वह शब्द स्पर्श रूप रस का विषय नहीं बनेगा वह अनुभव का विषय तो बन जाएगा अनुभव को अंतकरण के द्वारा तो जान लिया जाएगा परंतु उस आनंद को छुआ नहीं जा सकता है उसकी गन्द नहीं नहीं जा सकती है उसका रस नहीं लिया जा सकता है उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता है तो जब वह आह्लाद नाम करके जो तत्व है वह श्री राधिका बनकर के सामने आता है प्रियाजु बनकर के सामने आता है तब तो प्रेम स्वरूप देव वो देव धारण करके संधिनी शक्ति से युक्त हो करके जब प्रेम भाव विराजमान होता है तो उस प्रेम का नाम ही होता है राधा और उस राधा तत्व का शब्द स्पर्श रूप गंध के रूप में भी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा आस्वादन किया जा सकता है ऐसे जिस समय रूपन किया उस समय आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभी श्री आनंद रस उनसे ही प्रतिभाविताभी माने श्री राधिका गठित है निज रूप तया कला कृष्ण की स्वरूप शक्ति होकर के विराजमान कलाभी माने वे शक्ति स्वरूप होकर के विराजमान के एवं निवसती गोलोक में निवास करती हैं तो आनंद चिन्मय जो रस है उससे ही प्रतिभावित आर्मी मान्य में गठित है माने संधिनी शक्ति से युक्त तो होकर के शब्द स्पर्श रूप के आस्वादन की भी विषय बनी ब्रह्म शब्द स्पर्श रूप का विषय नहीं है वह आत्मा का विषय है अंतकरण का तो विषय है बाह्यकरण का विषय नहीं है श्रोत्र चक्षु रसना त्वचा घरण इनका विषय नहीं है ब्रह्म परंत श्री राधिका होकर के श्री प्रिया जी दासियों की सखियों की शब्द स्पर्श रूप भी विषय बन करके विराजमान होंगी तो आनंद चिन्मय रस से प्रतिभाविता भी मानी श्री राधिका का श्रीअंग गठित है चिन्मय से गठित है प्राकन वस्तुओं से गठित नहीं पावि स्वरूप और ऐसी गोपियों के द्वारा वे घिरी हुई है गोपियां कैसी हैं निज स्वरूप स्वरूप निज स्वरूप रूप हैं और कला श्री राधिका की ही शक्ति स्वरूपा ऐसी गोपियों के साथ गोलोक एवं अखिलात्म होता है जो अंतर्यामी होकर के जीवों के हृदय में विराजमान हैं वे श्री गोलोक में साक्षात भी संधिनी शक्ति से युक्त होकर के सर्वदा विलास करते हुए विराजमान है ऐसे गोविंद का हम स्मरण कर रहे हैं महाभारत स्वरूप श्री राधिका अब जैसे श्री राधिका संधिनी शक्ति से युक्त होकर के परम किशोरी बन गई सुंदरी किशोरी बन गई इसी प्रकार अन्य जितने भी भाव हैं वे भी संधिनी शक्ति से युक्त होकर के कहीं श्री राधिका के श्रृंगार बन जाते अब श्री राधा के महाभार स्वरूप उस श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि कारुण्यामृत तारुण्यामृत और लावण्यमृत इन तीनों में स्नान करती तो जो करुणा तरुणाई लावण्य यही संधिनी शक्ति से युक्त हुआ तो जल बन गया और उस जल से स्नान कर रही श्री कृष्ण अनुराग रूपी और ओढ़नी उन्होंने ओर रखी है अनुराग है एब्स्ट्रैक्ट संधिनी शक्ति से युक्त होकर के वही बनिया सो गया अनुराग द्वितीय अरुण बसंत मान जो मान का भाव था वही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के प्रियाजी की कंच बन गया संधिनी शक्ति नहीं है तो एब्स्ट्रैक्ट है वो केवल अंतकरण का विषय है परंतु जब वह संधिनी शक्ति से युक्त हो गया तो वह एस्ट्रेट नहीं रहा वह ज्ञानेंद्रियों का विषय बन गया दोनों में अंतर हो गया इंद्रियों का भी विषय बन गया सौंदर्य की कुमकुम सखी रूपी प्रणय चंदन इनको धारण करके विराजमान श्री कृष्ण का उज्जवल रस वही संधिनी शक्ति से होकर के प्रियाजी के कस्तूरी बन जाए प्रच्छ मान वही धमविल बनकर के विराजमान है धीरा धीरात्मक गुण यही श्री अंग की पटवास मानिक जो गुलाल है वो बन जाए तो धीरा धीरा का जो गुण है यदि वह संगनी शक्ति से युक्त तो हो जाए तो वही लाल पीली गुलाल बन गया और उस गुलाल को धारण करती हुई श्री प्रिया विराजमान राग तांबूल रागे अधर उज्जवल जो राग है वही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के प्रिया के लिए तांबुल बन जाए सुलीप सात्विक भाव वही अंग के सारे किन किंचित आदि भाव आभूषण बन करके विराजमान है भाव भाव रहेंगे संधिनी शक्ति से युक्त हो जाएंगे तो वे ही आभूषण बन जाएंगे जैसे कृष्ण गुणगान श्रवण करने की इच्छा वही संधिनी शक्ति से युक्त हो गई तो प्रिया जी का कुंडल बन गए तातंग बन गई कृष्ण अंग गंध सूगने की इच्छा वही संधनी शक्ति से युक्त हो गई तो नाक की बुलाद बन गई नथ बन गए। कृष्ण अधर पान की इच्छा वही संधनी शक्ति से युक्त हो गई तो वो कोई एक मेटेरियल बन गई वह पान बन गई बीरी बन गई और बीरी बनकर के वह विराजमान हो तो जितनी भी भाव रूप वस्तुएं हैं वे भाव रूप वस्तु ही सब मूर्तिमान स्वरूप धारण करके संधिनी शक्ति से मूर्तमान स्वरूप धारण करके सेवा की सामग्री बनकर के विराजमान हो जाती हैं और श्री प्रिया इन सारे महाभाव स्वरूप होकर के इन सब भावों को धारण करके विराजमान हैं उस समय कृष्ण नाम गुण यश अवतंश काम में अवतंश जो है वो कृष्ण नाम गुण इनको ही धारण करके श्रीप्रिया उस समय गर्भ रूपी पर्यंक के ऊपर बैठी हैं गर्भ का जो भाव है वही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के शैया जी बन गया और उस शैया के ऊपर श्रीप्रिया विराजमान है और कृष्ण को मधुर प्रेम का पान करा रही है ऐसे जिससे मैं कहा श्री प्रभु कह रहे हैं जानल कृष्ण प्रेम तत्व तो, सुनी चाहे डोहर बिलास मतलब तो अभी भी मन नहीं भर है बलिहारी बोले मैंने कृष्ण तत्व तो जान लिया राधा तत्व तो जान लिया प्रेम तत्व तो जान लिया प्रेम ही संधिनी शक्ति से युक्त हो करके आभूषण बन गया रस तत्व तो कृष्ण के तत्व तो में आ गया चारों जो प्रश्न किए थे चारों का उत्तर हो गया श्री महाप्रभु कह रहे हैं सुनी चाहिए दोहार बिलास महत दोनों के बिलास को भी मिश्रण करना चाहता हूं श्री राय कह रहे हैं कृष्ण धीर ललित नायक हैं। विभिन्न प्रकार की लीला करते हुए विराजमान विरग्धो नवतारुण्य परिहास विशारुदाह निश्चिंत तो धीर ललिता प्रेस ही बचा वे रात्रि दिन कृष्ण श्री कुछ श्री प्रिया जी के साथ में क्रीड़ा करते हुए कईशोर को ही अलंकृत करते हुए विराजमान होते हैं और श्री प्रिया जी उस समय श्याम को स्वाधीन का बनकर के आदेश प्रदान करती हैं अंकुल नायक को के प्यारे मेरे वक्षस्थल के सारे चित्राम मिलन के काल में मिट गई हैं, बिगड़ गए हैं इनको दोबारा तुम इनका अंकन करो और श्री श्याम सुंदर अंकुलिया के वृक्षस्थल के ऊपर भुजाओं के ऊपर कपोल के ऊपर पत्रावली मरवट उनकी रचना करते हुए विराजमान होते हैं बाचा सूचित शर्वरी रथकला गल भे ब्रीडा कुंचित कोचनाम लोचनाम विरचन अग्रे सखी नाम श्री प्रिया ने कहा कि सूचित शर्वरी रथकला रात्रि में जो रथकला है उसके कारण प्रागलभ में मेरे जो श्रृंगार हैं वो श्रृंगार सब बिगड़ गए हैं आप इनको दोबारा रचना करो उस समय कहीं सखीगण ये मेरे प्रयास करेंगी मेरे श्रृंगार की रचना कर लो उस समय तब मकरी पांडित्य पारंगता श्री श्याम प्रिया जी के श्रीअंग के ऊपर मकरी रचना करते हुए मछली विभिन्न पुष्प सवक लता इनकी रचना करते हुए चित्रकारी करते हुए प्रिया के श्रृंगार को सजाते हुए अनुकूल नायक होकर के विराजमान हो रही है। आशर, रहे हैं महाप्रभु बोले ए हाय बड़ा सुंदर आगे कहो आश्चर्य कह रहे आगे इसके कहो राय कहे यहा बुद्धि गति नहीं आ। बोले इससे भरकर किसान तो बुद्धि की गति है नहीं श्री राधिका के प्रेम का राधिका के स्वरूप का वर्णन कर दिया कि वे महाभाव स्वरूप है उनका श्रृंगार भी भाव रूप है जो संधिनी शक्ति से मिलकर के कहीं स्थूल स्वरूप धारण करके उनके श्रृंगार में विराजमान श्याम सुंदर अनुकूल नायक हैं और स्वाधीन भर्तृका की अपने हाथ से सेवा करते हुए विराजमान यहां कहीं दूर दूर तक मैं ईश्वर हूं ईश्वर परम म कृष्णु हूं ये भाव है ही नहीं प्रिया के दास होकर के श्री शांत विराजमान इतनी ममता विराजमान इसके आगे क्या वर्णन करूं श्री राय रमन बोले इसके आगे एक चीज है महाप्रभु ने कहा इसके आगे राधा का प्रेम के आगे वर्णन करो श्री कृष्ण अनकुल नायक हैं इसके आगे और अनुकूल नायक में श्री का श्याम सुंदर की भी सेवा ग्रहण कर रही हैं सेवा करा नहीं, कर नहीं रही हैं सेवा करा रही हैं इस प्रेम के आगे कोई लीला का कर वर्णन करो श्री रामन बोले कि ये वह प्रेम विलास विवर्त एक हार एक वस्तु है उसका नाम है प्रेम विलास विवर्त पता नहीं कहा सुनी तुम्हार सुख हो की ना हो उसको सुनकर के तुमको सुख हो कि नहीं हो ऐसा कहकर के श्री राय ने प्रेम विलास विवर्त को प्रकट करने वाले एक गीत का गायन किया विवर्त शब्द के तीन अर्थ प्रेम विलास व्यवर्थ व्यवर्त का एक अर्थ है पराकाष्ठा प्रेम विलास व्यवर्त का एपिटोम पराकाष्ठा क्लाइमेक्स एपिटोम जो है परा सर्वोत्तम परिणाम रूप उसका नाम है व्यवर्त व्यवर्त का दूसरा अर्थ है चेष्टाओं का परिवर्तन यह चेष्टाओं का परिवर्तन नुकुंज में भी है नायक नायिका जैसी नायिका नायक जैसी चेष्टा करते हुए विराजमान चेष्टाओं का परिवर्तन विवर्त का तीसरा अर्थ है वेदांत में जैसा अनुरूपण किया गया कि वस्तु में अवस्तु की भ्रांति हो जाए। तो दो तो निकुंज मंदिर में प्राप्त है वस्तु में अवस्तु की प्राप्ति श्याम सुंदर अपने आप को नायिका मानने लगे शिवप्रिया जी नायक जैसा व्यवहार करने लग जाए चेष्टाओं में परिवर्तन हो जाए नुकुंज मंदिर में भी प्रेम विलास विवर्त का ही स्वरूप प्राप्त है परंतु विवर्त का जो एक अर्थ है वो अर्थ अद्भुत होकर के विराजमान जहां प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा विराजमान है कि श्री युवल का मिलन प्राप्त करते हुए अत्यंत निविड़तम मिलन हो जाए निकुंज मंदिर में निविड़ मिलन तो है पंत निविड़तम मिलन कहा हैं बोल श्री महाप्रभु के स्वरूप में नुकुंज में मुखारविंद विंद दो रहेंगे प्रियाजी के लाल जी के वहां पर श्रीहस्त चार रहेंगे दो प्रिया जी के श्रीहस्त जो लाल जी के श्री हस्त चरण चार रहेंगे वक्षस्थल दो रहेंगे नेत्र चार रहेंगे नासका एक रहेगी पंत यहां निविड़तम मिलन में ऐसा मिलन हो रहा है जहां पर केवल एक ही श्री गौर हरि के स्वरूप में केवल दो ही आंखें रहे केवल एक नाशका ही रहे एक मुखारबिंदी रहे एक वक्षस्थल ही जहां रहे तो राधा कृष्ण दोनों मिलकर के जहां एक हो जाए उसका नाम है प्रेम विलास में मिलन करते हुए विवर्त माने पराकाष्ठा की स्थिति केवल चेष्टा का परिवर्तन नहीं है केवल अभिमान का परिवर्तन नहीं है बल्कि चेष्टा और अभिमान के साथ साथ स्वरूप भी अत्यंत अत्यंत केवल निवृत् मिलन नहीं निवृत्तर मिलन नहीं निवृत्तम मिलन होकर के एक स्वरूप होकर के जहां विराजमान उस प्रेम विवाद विलास विवर्त का जहां श्री राधा कृष्ण दोनों मिलकर के पराकाष्ठा में एक हो रहे हैं उस विवर्त का वर्णन करने वाले एक श्लोक का श्री राय रामन ने गायन किया के पहल राग नयन भंग भेल अनुदिन दिन बाढ़िल अवधि न गेद पहले नेत्रों से मिलन हुआ अनुदिन दिन उसकी कोई अवधि नहीं रही ये राग की स्थिति है अब ये एक नहीं हुए निविड़तम मिलन नहीं हुआ सोना रमण ना, ना हम रमणी दो मन मनोभाव पेशल जानी वो रमण है मैं रमणी हूं उस समय कामदेव ने हम दोनों के मन को ऐसा मिला करके एक कर दिया था कि हम एक हो गए हैं सखी से सब प्रेम कहानी ये जो प्रेम की कहानी है खाम जानी इसको श्री कृष्णचंद कहना भूल मत जाना मेरी इस प्रेम कहानी को तू प्य के पास में जाकर के अरी सखी कह, कह दे ना खोज दूती ना खोज आन दुई के मिलने मध्यत पंच बाण उस समय पूर्व में मुझे किसी दूती की जरूरत नहीं थी किसी अन्य की जरूरत नहीं थी उस समय हम दोनों के प्रेम ने ही दोनों को मिलाकर के जहां निविड़ प्रेम निविड़ मिलन निवर तम मिलन और तम मिलन तम मिलन में निविड़ निविड़तन निविड़तम तम तम मिलन में एक करके रख दिया था और वो रमन है ये मैं रमणी हूं या भेद भी वहां पर नहीं रहा परंतु तो अब विरह हो गई है और इस विरह में तू भेद दूती अली सखी तू ही इस समय मेरा एकमात्र आधार है सुपुरुख प्रेम की ईछ रीति जाकर के उस प्यारे से कहना कि सुपुरुषों के प्रेम की क्या यही रीति है सुपुरुष का प्रेम ऐसा नहीं होता है कि इतना निविड़तन मिलन प्राप्त करके अब मुझे विरह में भटका रही और मुझे दूती की आवश्यकता पड़ रही ऐसे जिस समय प्रेम का वर्णन किया श्री महाप्रभु उस समय एकदम आश्चर्य में हो गए और आश्रम में होकर के विराजमान है महाप्रभु ने आगे बढ़कर के उस समय जैसे ही श्री महाप्रभु के आगे उस समय महाप्रभु के मुंह के ऊपर अपना हाथ रख लिया प्रभु कह रहे हैं साध्य वस्तु का यही सार है आहा इसका अब आप मेरे सामने वर्णन कर ऐसा तो कहते कहते श्रीमंद महाप्रभु ने उस समय श्री राय रायरामन के मुख को आच्छादित कर दिया एत कही गीत एक गाय प्रेम प्रभु स्वस्ते तारमुख आच्छादित श्री प्रभु ने उनके मुख का आच्छादन कर दिया सिद्धांत में आच्छादन करने का मतलब क्या है ऊपर से दिखा रहे हैं के निरुपाधी प्रेम का वर्णन करके अब सोपाधिक प्रेम का वर्णन निरुपाधी प्रेम का वर्णन किया कि उस पूर्व अवस्था में जहां पर तुम पुरुष हो तुम नायक हो रमण हो मैं रमणी हूं यह भेद नहीं रहा और हमारा प्रेम ही दोनों को मिलाने वाला था तो ये प्रेम अपने आप ही दूत दूती पने का कार्य कर रहा है प्रेम ही दूती बन रहा है पांत इस समय मुझे दूती की जरूरत पड़ी और किसी दूती को श्री राधा रानी श्याम सुंदर के पास में भेज रही हैं कि तुम श्याम सुंदर को यह उलहाना देना कि सुपुरुष प्रेम की क्या यही रीति है सुपुरुष प्रेम की एक छन रीति ये रीति है तो ये सोपादिक प्रेम हो गया तो निरुपाधी प्रेम का वर्णन करके स्वपाधिक प्रेम का वर्णन नहीं करना चाहिए जब सर्वोत्तम प्रेम का वर्णन कर दिया तो उपाधि युक्त जो प्रेम है जहां पर दूती के माध्यम से मिलन होगा उस प्रेम का वर्णन करना उचित नहीं है श्रीमद महाप्रभु का जो प्रेम है महाप्रभु का जो स्वरूप है वो निरुपाधि प्रेम का स्वरूप है जहां दूती की आवश्यकता नहीं है प्रिया और लाल दोनों मिलकर के श्री बिहार बिहारी दोनों मिलकर के एक होकर के विराजमान हो गए और एक में भी ऐसे एक कि केवल एक मुख है दो मुख नहीं है जहां चार आंख नहीं है केवल आंख ही आंख हो गई दो आंख में ही दो आंख पूरी तरह से मिलकर के एक विराजमान हो गई और किसी दूती की जरूरत नहीं है तो मिलन भी विवर्त की अवस्था में अत्यंत अत्यंत निकट एक होकर के विराजमान और उसमें किसी दूती की जरूरत नहीं है यहां पर प्रेम जो है वही दूह के मिलने मध्य तो पंचमान कामदेव है प्रेम वही दोनों को मिलाने वाला है बाहरी दूती की आवश्यकता नहीं है पंत सोपाधिक प्रेम में यहां पर नायिका दूती को कृष्ण के पास में भेजे रही तो निरुपाधी प्रेम का वर्णन करके उपाधि युक्त प्रेम का वर्णन नहीं करना चाहिए इसलिए महाप्रभु ने मुंह पर ऊपर से हाथ रखा परंतु तत्वतः तात्पर्य नहीं है तात्पर्य है कि जब उस प्रेम विलास विवर्त का अति निवृत्तम मिलन का वर्णन करने के लिए बैठोगे तो पूछा जाएगा उस निवृत्तन स्वरूप का निवृत्तम मिलन का स्वरूप कौन सा है ये प्रश्न स्वाभाविक प्रश्न है कि निविड़तम मिलन हुआ यहां तक तो ठीक पर निविड़तम मिलन हुआ ये जो नरेशन है ये जो उक्ति है वो अपने आप ये प्रश्न उपस्थित करेगी उस निवृतन मिलन का स्वरूप कौन सा है तो वहां पर ये कहना पड़ेगा वो स्वरूप है राधा कृष्ण मिल तनु श्रीमन महाप्रभु का स्वरूप निताय हरी बोल और महाप्र वो ये चाह रहे हैं कि मेरे स्वरूप को कोई प्रकट नहीं कर दे इसलिए तुरंत श्री राय रामानंद के मुख के ऊपर हाथ रख दिया मेरे स्वरूप को गुड़ रखना उस स्वरूप को भर्णन तुमने वर्णन कर दिया परंतु उसको खोलना मत कि निवर्तन स्वरूप कौन सा है ये प्रश्न नेचुरल उठेगा कि केवल यहां पर चेष्टाओं का परिवर्तन नहीं है अभिमान का परिवर्तन नहीं है नायक का नायक होता अभिमान धारण करके नुकुंज में विराजमान है नुकुंज में नायक नायिका का अभिमान धारण करके विराजमान है गोरे लाल सांवरी प्रिया के साथ में विलास करते हुए श्री मंदिर में विराजमान है वहां पर अभिमान में भी भेद है चेष्टा में भी भेद है पराकाष्ठा भी है परंत पराकाष्ठा इतनी पराकाष्ठा नहीं है कि दोनों स्वरूप मिलकर के एक हो जाए वहां पर मुख कितना भी मिलन हो मिलन में भी मुख दो रहेंगे वक्षस्थल दो रहेंगे भुजाएं आ, चार हो जाएगी नयन आठ हो जाएगी चार हो जाएगी इसलिए परंत यहां पर ऐसा तो निवृत् मिलन है जो कि प्रेम विलास विवर्त पराकाष्ठा का मिलन है और पराकाष्ठा के मिलन में केवल एक स्वरूप ही रह गया दो स्वरूप नहीं हुए अत्यंत अत्यंत नयन में नयन भुजा में भुजा वक्षस्थल में वक्षस्थल मिलकर के एक हो गए जहां एक हो गए हैं वहां फिर ये प्रश्न स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होगा कि ऐसा एक स्वरूप कौन सा है तो कोई दूसरा स्वरूप ऐसा हो ही नहीं सकता है उसका उत्तर होगा श्री गौरहरी और यह उत्तर होने पर कहीं मेरे स्वरूप को प्रकट नहीं कर दे इसलिए श्रीमद महाप्रभु ने आगे बढ़कर के श्री राय रामनंद उनके प्रेम प्रभु स्वास्थ्य पार मुख आच्छा दिन एक सौ इक्यावन महा प्यार श्री प्रेम प्रभु ने प्रेम में आकर के उनके मुख को आच्छादित कर दिया श्री राय रमन से आनंदित हुए हैं श्री राय कह रहे हैं सखी बिना इस रस की पुष्टि नहीं होती है इस रस को प्राप्त करने का तरीका क्या है जो श्री राधिका में ये प्रेम विलास विवर्त विराजमान है इसको प्राप्त कैसे किया जाएगा बोल प्राप्त किया जाएगा एकमात्र मंजरी भाव के द्वारा सखी भाव के द्वारा प्राप्त किया जाएगा अतः अब साधन तत्व का अनुरूपण किया रायर ये साध्य तत्व का निरूपण हो गया साधन तत्व का अनुरूपण कर रहे हैं कि सब एक ही सखी गणे हार अधिकार सखी हई थे नीला लीला विस्तार सखी गण ही इस लीला की आधार होकर के विराजमान सखी बिना यही रस पुष्टि नहीं हो सखी रस विस्तारिया सखी आस्वाद अतः श्री राधिका दासी बनो राधिका सखी बनो मंजरी भाव अर्थात श्री राधिका स्नेहाधिका सखी बनकर के जब विराजमान होगे तब यह स्वरूप की प्राप्ति होगी इस राधिका प्रेम की क्योंकि राधिका प्रेम तो राधिका में है कहीं दूसरी के प्राप्त हो नहीं सकता है बोल जो चीज प्राप्त नहीं हो उसकी बात मत करो जी? जब कोई चीज हमको प्राप्त हो ही नहीं सकती है राधिका प्रेम राधिका में ही है कहीं दूसरे है नहीं तो ऐसी वस्तु की बात नहीं करनी चाहिए बोले नहीं नहीं वो प्रेम भी तुमको प्राप्त हो सकता है परंतु प्राप्त होगा कब बोले यदि तुम राधिका की दासी बन जाओगी तो श्री राधिका का कृष्ण के साथ में जो मिलन हो रहा है और उस मिलन में जो प्रेम विलास विवर्थ जहां पर चेष्टाओं का भी विपरय विपर्य है जहां अंग में अंग भी समाते हुए चले जा रहे हैं और जहां अभिमान का भी विपर है, अभिमान का विपर है, चेष्टा का विपर है, और अंग में अंग का समा जाना ये तीनों जहां पर विराजमान हैं, वह स्वरूप तब प्राप्त होगा जय तुम मंजरी भाव धारण करोगे बोल मंजरी भाव की जय समाप्त कर रहे हैं अध्याय की समाप्ति आ रही है श्री राय रामन से महाप्रभु से पूछा बोल तो महाराज ये है क्या एक संशय मेरे पास में है आप उस संशय का को दूर करो पहले देख लो तुम दो सौ इक्कीस पहले देख लो तुम्हें सन्यासी स्वरूप जब आप यहां आए थे तब मैंने आपको सन्यासी के रूप में देखा फिर मैंने जब ध्यान से देखा एवे तोमा देखी मुई श्याम गोप रूप तुम श्याम गोप रूप में मुझे दिखे कृष्ण रूप में दिखे फिर मैंने और ध्यान से देखा तो तोमा संखे देखो कांचन पांचालिका एक स्वर्ण पांचाले का कोई गोपी भी तुम्हारे सामने खड़ी हुई थी स्वर्ण सभी के अंग कांति फिर मैंने देखा तार गौ, गौर कांतेमार सर्व अंग ढाका उस गोरी के अंग से कोई ज्योति निकल रही थी और उस ज्योति में श्याम अंग ढक गया है क्या फत कौन तुम सन्यासी हो कि कृष्ण हो कि गोपी हो कि गोपी की अंगकांति में ढका हुआ श्याम अंगकांति हो कौन हो इहाते प्रकृति देखी सवंशी बदन और मैं तुमको देख रहा हूं कि तुम बंशी बदन होकर के विराजमान हो चपल नयन हो तुम हो कौन मुझे अपने स्वरूप को दिखाओ महाप्रभु तालते हुए बोले बोले भक्तों का स्वभाव है जहां भी देखते हैं वहां पर उनको कृष्ण कृष्ण दिखते हैं मुझे सन्यासी के शरीर में तुम राधा कृष्ण मिलन देख रहे हो कभी मुझे राधिका के रूप में देखते हो कभी कृष्ण के रूप में देखते हो कभी सन्यासी के रूप में देखते हो अरे मैं कोई नहीं हूं ये मैं तो एक संन्यासी हूं श्री महाप्रभु से उस समय राय रामनंद बोले राय कहे तमी प्रभु छाण भारी भूरी गर्व करना छोड़ो ये मुझे जो बहका रहे हो ये बहकाना बंद करो राय कहे तुम्हें प्रभु छाण भारी भूरी तुम ये बहकाना जो कर रहे बहकाने की कोशिश कर रहे हो ना ये मुझे बै... मत बहकाओ मोर आगे निजरूप ना करे ही मेरे आगे अपने स्वरूप की चोरी मत करना अपने स्वरूप को मुझे दिखाओ आप कौन हो तब हास्य प्रभु तारे दिखाई रस राज महाभाव दुई एक रूप नि गौर हरी अब उस समय श्रीमन महाप्रभु ने रसराज महाभाव दोनों मिले हुए ऐसे रसराज महाभाव मिलत तनु उनका दर्शन कराया और फिर कह रहे हैं कि रसराज महाभव मिलते हुए ही यहां पर निवृत् मिलन में मिल रहे हैं और निवृत्तम मिलन में एक रूप होकर के विराजमान हो गए हैं मिलन में तो मिल रहे हैं और निवृत्तम रूप में एक रूप होकर के विराजमान देख रामानंद होइला आनंद मूचित धरित न पारे देह पड़ी भूमिते उस गौर स्वरूप का रसराज महाभाव स्वरूप मिल रहे हैं रसराज श्री कृष्ण महाभाव का दोनों स्वरूप मिल रहे हैं इस एक प्राण दो देह का जब दर्शन किया उसको देख करके श्री राय मूर्छित हो गए उस समय श्री प्रभु के स्पर्श को प्राप्त करके राय उनकी क्रांति दूर हुई है श्री महाप्रभु उस समय स्पष्ट आलिंगन करते हुए उस समय देख रहे हैं कह रहे हैं महाप्रभु ने अपने ऐश्वर्य का संवरण किया और सन्यासी रूप दोबारा दिखा दिया है गौरंग नहीं मोर आधार स्पर्शन गोप का सुता बिना तेहो ना स्पर्शे अन्य चंद बोले मेरा जो गौ गौरंग है ये गौरंग किसी दूसरे का स्पर्श नहीं कर सकता है यह कृष्ण का ही स्पर्श करता है राधिका किसी दूसरे के अंग का स्पर्श कर ही नहीं सकती हैं जो गौरंग आया है वो राधिका का है इसका मतलब है कि श्रीमन महाप्रभु कृष्ण है तभी गौरंग श्रीमंद महाप्रभु के शरीर में दिख रहा है महाप्रभु कह रहे हैं एक पागल में हूं एक पागल तुम हो बस हो गए सब पागल पागल यहाँ इकट्ठे हुए ये इस पागल का क्या ठिकाना ऐसे तो ये पूरी लीला चलती रहेगी ऐसा कहते कहते वो रात्रि कब व्यतीत तो हो गई प्रातःकाल उठकर के श्रीमद महाप्रभु इस प्रकार दस दिन रहे और श्री राय रामानंद के साथ में दस दिन तक ए रूप दशरा रामानंद संगे श्री महाप्रभु ने उस समय रस का प्रेम विलास विवर्त का उस समय गायन किया और साध्य साधन तत्व के रूप में निर्णय ये दिखाया कि श्री राधिका प्रेम है साध्य राधिका प्रेम केवल राधिका में रहता है किसी दूसरे में रहता नहीं है परंतु यदि कोई मंजरी भाव धारण कर ले तो श्री राधिका के प्रेम का आस्वादिन भी सखी मंजरियों को प्राप्त हो जाएगा श्रीमद महाप्रभु का जो स्वरूप है वह प्रेम विलास विवर्त का मूर्तिमान स्वरूप है और इसे श्री प्रेम विलास बेवर्त को श्रीमन महाप्रभु ने श्री साक्षात रूप से श्री अपने स्वरूप का महाभाव रसराज एक स्वरूप का उस समय दर्शन करते हुए विराजमान किया इस तरह से रूप रसो रघुनाथ पदे आरास चैतन्य चरतामृत कहे कृष्णदास हरि गोविंद गो जय जय गोपाल जय जय श्री राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय गौर हरि बोल जय श्री